तो आज कथा के अंतिम सत्र में हम सबका स्वागत करते हैं दशम स्कंद श्रीमद्भागवत जिसकी प्रतीक्षा महाराज परीक्षित साढ़े तीन दिन से कर रहे थे तो साढ़े तीन दिन के पश्चात उस कथा में श्रीमद भागवत का दशम स्कंद सुनाया गया और कथा के आरम्भ में महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी के समक्ष अपने हृदय के भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं अथान्यत कृष्ण से तोकाचरित अद्भुतम मानुषम कि भगवान की अन्य अवतारों में लीलाओं की तुलना में जो भगवान श्रीकृष्ण ने मानव समाज में बाल लीलाएँ की वो विशेष रूप से बड़ी आकर्षक हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि इन लीलाओं का हम श्रवण करें तो इसलिए आरंभ में ये वाला श्लोक हम लोग बोलते हैं दशम स्कंद के पहले अध्याय का चौथा श्लोक निवृत्तर्ष रूपीयमाना भवो सदा श्रोत्र मनोभिरा का उत्तम श्लोक बिना पशुना भगवान श्री कृष्ण की इन लीलाओं का वर्णन सबसे पहले परंपरा में हो जाता है और तीन श्रेणी के लोगों का यहां वर्णन है हरि कथा किन लोगों को आकर्षक लगती है निवृत्त तरशे जो पूरे शुद्ध है तृष्णाओं से मुक्त इच्छाओं से विहीन भवौषदात दूसरे जो साधक हैं उनके लिए ये कृष्ण कथा औषधि की भांति उनकी बीमारी को दूर करती है तीसरे जो भौतिकवादी लोग हरी हरी बोल बोल हरी बोल, हरी बोल मुरली श्रोत्र मनोभि रामात करते हैं भौतिकवादी लोगों का मन जिनका दूर दूर तक भगवान श्री कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं श्री कृष्ण में उनकी कोई श्रद्धा नहीं लेकिन फिर भी वो लोग कृष्ण कथा सुनना पसंद करते हैं क्यों श्रोत्र मनोभि उनको लगता है कि कृष्ण कथा में कितना मनोरंजन है आज मनोरंजन के नाम पर अधिकतर तीन मुख्य विषय हैं एक है प्रेम दूसरा है युद्ध तीसरा है राजनीति और ये तीनों भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में भर भर के तो इसलिए लोग आज भी भले कृष्ण के साथ कोई उनका संबंध नहीं भक्त नहीं लेकिन वो कृष्ण के इन लीलाओं को सुनना और देखना अवश्य पसंद करते हैं और इसलिए जब टेलीविजन इंडस्ट्री के माध्यम से टेलीविजन का अविष्कार भारत में हुआ तो उस समय देखा गया कि लोग इस टेलीविजन को भारत में लाने के पश्चात भी लोग पूरी तरह आसक्त नहीं हो रहे थे टेलीविजन के प्रति तो कई प्रोड्यूसरों ने मिलकर यह षड्यंत्र निकाला कि चलो हम लोग रामायण बनाते हैं तो सबसे पहले रामायण आया उसके बाद महाभारत आया तब जाकर भारत में लोग टेलीविजन को कुछ गंभीरतापूर्वक स्वीकार करने लगे और उस समय जब ये टीवी पर आता था तो लगता था कि पूरे शहर में कर्फ्यू लग गया लोग पूरा तन मन धन के साथ बैठ इसका दर्शन करते थे तो इसलिए एक कोई सज्जन मुझे कह रहे थे कृष्ण के इतने गर्लफ्रेंड क्यों है मैंने कहा यह तुम्हारा मेन प्रॉब्लम है क्या मैंने कहा तुम्हारा है, तुम्हारा एक भी क्यों नहीं है तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण के इन लीलाओं को बड़े बड़े मायावादी गण जो कि भगवान को निर्विशेष ब्रह्म मानते हैं वो भी श्रीमद भागवत की कथा सुनाने से अपने आप को रोक नहीं पाते क्योंकि श्रोत्र मनोभिरा आगे यहां पर वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव की कथा आरंभ होती है पृथ्वी देवी के ऊपर बहुत अत्याचार मचा हर प्रकार से बड़े बड़े राक्षस असुरगण हावी हो गए पृथ्वी देवी गो माता का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई ब्रह्मा <coughs> जी भी बड़े दुखी हुए उनकी इस दुर्दशा को सुनकर और ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर जगाम सत्री नयनस तीरम क्षीर पयोनिधे उन्होंने शिव जी और सभी देवताओं को एकत्रित करके भगवान श्री विष्णु के पास चले गए तो भगवान श्री विष्णु के पास 33 कोटि देवता और ब्रह्मा जी क्यों गए आचार्यगण बताते हैं कि ब्रह्मा जी सबसे पहले बड़े ही परिपक्व बुद्धि वाले लीडर थे इस बात में भेद कर सकते थे कि कौन समस्याओं का समाधान मैं स्वयं कर सकता हूं और कौन से समस्या का समाधान करने मुझे श्री कृष्ण और भगवान श्री विष्णु की सहायता लगेगी तो अगर आपको लगता है कि मैं जीवन की हर समस्या स्वयं समाधान कर लू तो बड़ी बड़ी समस्या और बढ़ेगी इसलिए विवेक शक्ति की आवश्यकता है कि किस परिस्थिति में हम किस प्रकार उस समस्या से बच सकें और उस समस्या के विषय में हमसे श्रेष्ठ किसी अधिकारी को इसकी सूचना दें वी शुड नो वेन टू एस्कुलेट द मैटर और तो ब्रह्मा जी इस प्रकार समझ गए कि हां मैं स्वयं इस कार्य को नहीं सिद्ध कर सकता मैं ब्रह्मा हूं संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण मैंने किया है लेकिन फिर भी यहां पर जो पृथ्वी देवी की समस्या है उसका समाधान मेरे पास नहीं है इसलिए लीडर के कई गुणों में एक बड़ा प्रमुख गुण है नम्रता नम्रता का अर्थ यह है कि कोई सफलतापूर्वक समस्या का समाधान करने पर सोचना कि मैं तो केवल निमित्त था और भगवान के हाथ में निमित्त हूं और मेरा अपना कोई श्रेय नहीं इस कार्य को सफल करने में कई लोगों का योगदान रहा यह एक प्रकार की नम्रता है ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ही उसको कर लिए है कि नहीं अगर आप अगर किसी को लगता है एक, एक प्रभुपात की शिष्या प्रभुपाद जी के लिए कुकिंग कर रही थी प्रभुपाद जी कहीं दूसरे शहर में जा रहे थे और वो समोसे बना बना के प्रभुपाद के लिए लंच पैक बांध रही थी और प्रभुपाद वहां आए और समोसे को उठाकर खाने लगे लंच पैक से उठा के और जितना वो लंच पैक में डाल रही उसके पहले प्रभुपाद उठा लिए तो देखते ही देखते लगभग जितने उन्होंने कुकिंग किए थे सब प्रभुपाद वही खत्म कर गए तो उन माता जी को लगा कि प्रभुपाद जी को इतना पसंद आया मेरा कुकिंग तो उन्होंने प्रभुपाद को पूछा कि प्रभुपाद जी आपके फेवरेट कुक कौन है प्रभुपाद ने कहा मैं खुद तो प्रभुपाद जी ने उनको ऑन द स्पॉट नम्र कर दिया तो इसलिए कभी किसी को लगे कि हाँ हम ये इतना महान कार्य किए हैं ये इसका श्रेय हमको जाता है तो ये विनम्रता के सिद्धांत के विपरीत है दूसरा हम इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते हमने कई कई समस्याओं का समाधान किया है लेकिन ये जो वर्तमान में समस्या है ये हमारे बस के परे है इस बात को स्वीकार करना भी एक नम्रता है दिस इज बियॉन्ड माई कैपैसिटी हम इस परिस्थिति को नहीं संभाल पाए तो ये दो प्रकार के नम्रताओं को अपने जीवन में उतारना बड़ा आवश्यक है तो ब्रह्मा जी यहां पर बड़े नम्र थे स्वीकार कर लिए हम इसको नहीं संभाल सकते जब भगवान के पास गए हैं तो शिवजी को साथ में लेके क्यों गए जगाम स त्रि नयनस शिवजी भी साथ में गए तो यहां पर प्रश्न पूछा जाता है शिवजी क्यों साथ में गए तो इसमें उत्तर देते हैं आचार्य गण की ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे कि अगर भगवान को जाके बोले कि प्रभो थोड़ा आइए अवतार लीजिए और असुरों का संहार कीजिए तो हो सकता है इसमें संभावना ये थी कि भगवान बोले कि भाई मैं तो रास लीला करने में बहुत मग्न हूं मैं बहुत बिजी हूं और इस प्रकार के बीभत्स कार्य के लिए मुझे प्रेरित मत करो मैं आनंद के मूड में हूं और कहां तुम मारपीट की बात कर रहे हो तो अब नहीं भविष्य में जब मूड बदलेगा तब देखेंगे अगर भगवान इस प्रकार उत्तर दें तो ब्रह्मा जी कहे चलो शिव जी को साथ में लेके चलो और हम बोल देंगे प्रभु अगर आप बिजी हो और आपके पास समय नहीं कम से कम आप संकेत कर दो और इनको आदेश दे दो शिव जी को समय से पहले अपना तीसरा नेत्र खोल देंगे काम हो जाएगा अपना खुद स्वयं नहीं कर सकते तो कम से कम डेलीगेट तो कर दीजिए इनको ये तो क्षण भर में ब्रह्मांड का विनाश कर सकते हैं लेकिन बस आपके संकेत की आवश्यकता है इसलिए जगाम सत्री नयनस तीन नयन वाले शिवजी को भी लेकर गए तीरम क्षीर पयोनिधे क्षीर के सागर के तट पर जाकर प्रार्थना कर रहे हैं तो इसलिए कहा गया है कि ब्रह्मा जी केवल एकांत में बैठकर पृथ्वी देवी के ही बगल में आंखें मूंद कर भगवान को स्मरण कर सकते थे लेकिन सब लोगों को लेकर उनको क्षीर सागर तक जाने की क्या आवश्यकता थी तो ब्रह्मा जी ये उदाहरण देना चाहते हैं कि भगवान सर्वत्र विद्यमान है लेकिन सर्वत्र विद्यमान होने वाले भगवान को भी अगर पुकारना हो तो उनका अपना घर है जिसको कहते हैं मंदिर तो मंदिर तक जाने का आपको कष्ट अवश्य करना चाहिए भगवान से प्रार्थना करने है कि नहीं तो इसलिए मंदिर बनाए गए हैं जिससे कि हम लोग वहां पर जाए माथा टेकें और भगवान से प्रार्थना करें उनके घर में अगर कोई समस्या होती है सरकार से और निवेदन करना होता है सरकारी अफसर को मंत्री को इत्यादि को उनको थोड़ी हम घर पे बुलाते हैं हम लोग थोड़ी संकेत करते आ जाइए थोड़ा प्रधानमंत्री जी हमारे घर पर आ जाइए नहीं अपॉइंटमेंट लेके वहां जाना पड़ता है ये अलग बात है कि भगवान हम सभी के घरों में भी प्रकट हो जाते हैं विग्रह के रूप में लेकिन ये एक शिष्टाचार है कि जो निम्न स्तर का व्यक्ति है वो उच्च स्तर के व्यक्ति को सम्मान करता हुआ उनके निवास स्थान पर जाए और उनके टर्म्स और कंडीशंस उनके बताए हुए नियमों के अनुसार उनके सामने रवैया अपनाए इसलिए प्रभुपा जी ने इस्कॉन के मंदिरों की स्थापना की किसी ने प्रभुपा जी से प्रश्न पूछा इतने सारे प्राचीन मंदिर भारत में है उनको आप लोग इसकॉन वाले संभालते क्यों नहीं उसको छोड़कर नया नया मंदिर क्यों बनाते हो प्रभुपाद ने कहा यह तुम्हारे बगल में जो महिला है वो कौन है वो बोली मेरी पत्नी है बोलो क्यों चाहिए तुमको वो बोले जिससे कि मैं अपने बच्चे पैदा कर सकूँ प्रभुपाद ने संकेत किया देखो वहां रस्ते पे कितने बच्चे खेल रहे हैं किसी को भी उठा लो ना तो उन्हें नहीं मुझे अपने बच्चे चाहिए प्रभुपाद ने कहो वैसे मुझे अपने मंदिर चाहिए जहाँ पर हम हमारे नियम के अनुसार भगवत भजन इत्यादि करवा सकें तो इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं मंदिर में जाकर अर्थात क्षीर सागर के तट पर और अकेले नहीं जा रहे साथ में सारे देवता गण है इसको कहते हैं संकीर्तन हम्म संकीर्तन यज्ञ तारे कोरे आराधन सही सुमेध आर कोलिहते जन भट्टाचार्य कोहे ऐ मधुर वचन चैतन्यर सृष्टि ऐ प्रेम संकीर्तन ऐ प्रेम ऐ नृत्य ऐे हरिध्वनि कहा नहीं देखिए छे कहा नहीं सुनी कौतिक कहिब ऐ देखिय तन चैतन्यर सृष्टि तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब हम एकत्रित होके भगवान के सामने निवेदन करते हैं एक अकेला व्यक्ति अगर सरकारी दफ्तर के सामने जाकर दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में जाकर जहां सारे मंत्रियां रहते हैं और उनके ऑफिस हैं सारे मिनिस्ट्रीज हैं अकेला व्यक्ति खड़े होकर चिल्लाएगा सुनो सरकार मेरी समस्या है आइए मेरी बात मानो तो कोई एक संतरी भी आके झापड़ मार के चला जाएगा उसको लेकिन लाख लोग एकत्रित होकर मोर्चा निकाले तो उस मोर्चा की ताकत को देख कर बड़ी से बड़ी सरकार भी झुक जाती है इसलिए बड़े से बड़ी विशाल शक्तिशाली सत्ता को झुकाने के लिए समूह की आवश्यकता पड़ती है इसलिए महाप्रभु ने कहा हाँ व्यक्तिगत रूप से जो हम भगवान से निवेदन करें वो जब की श्रेणी में आता है लेकिन उसके साथ साथ जब समवेद सारे भक्त लोग एक साथ मिलकर भगवान के सामने जय करें और नारे लगाए और भगवान के सामने आंदोलन करें तो भगवान भी जाग कर देखते हैं ये कौन है भैया इतनी ध्वनि क्यों हो रही है तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह संकेत किया कि केहनाच नाच केह गाये श्री कृष्ण गोपाल प्रेमेते भासिल लोक स्त्री वृद्ध अबाल इस महाप्रभु के आंदोलन में हर श्रेणी हर वर्ग का व्यक्ति एकत्रित होकर भगवान का नाम ले हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे जय शिला प्रभुपाद की तो ये प्रभुपाद जी ने हरे राम संकीर्तन पूरे विश्व भर में फैलाया लॉस एंजलस में हरे संकीर्तन करते भक्त लोग जा रहे थे तो वहां पर एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर था वो ड्रग डीलर कई मर्डर वर्डर कर चुका था और वो पुलिस से भाग रहा था और भागते भागते वो वहां से हरिनाम संकीर्तन के बीच में आके बैठ गया और हरिनाम के साथ साथ चलने लगा मंदिर आ गया और पुलिस ढूंढ नहीं पाई कहाँ गया अब हरिनाम के साथ जब वो मंदिर आ गए तो मंदिर के अंदर देखते हैं कि छुपने की अच्छी जगह है तो बहुत प्रभावित हुए और बोले यार यहीं रह जाता हूं यहां रहूंगा तो पुलिस ढूंढ नहीं पाएगी तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि यहां रहने के लिए क्या करना होगा तो बोले कि भैया आपको जब करना होगा बोले ठीक है कर लेंगे तो देखा कि भक्त लोग हाथ में माला लेके बैठते थे तो थैली को लिया लेकिन थैली के अंदर उन्होंने कोई माला नहीं रखा केवल खाली थैली लेकर बैठते थे और हिलाते रहते थे उसको बोले यार कम से कम लोगों को लगेगा मैं कुछ कर रहा हूं लेकिन ये नाम लेने का धीरज मेरे पास नहीं तो फसाने के लिए केवल थैली लेके बैठ जाते थे थोड़ी देर ऐसे ऐसे करके निकल जाते थे सोने के लिए लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा और लगभग एक साल के बाद वो जब अपने लगे और वो फिर प्रेजिडेंट के पास आके बोले कि वास्तव में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ प्रेजिडेंट बोले बोलो बोले मैं वो नहीं हूं जो आपको लगता है प्रेजिडेंट बोले हाँ हर जीव का यही हाल है लेकिन नहीं नहीं वो नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि वास्तव में मैं बहुत पापी हूं तो प्रेजिडेंट बोले अरे तो बड़ी नम्रता आपकी अरे बोले नहीं बाबा मैं नम्रता की बात नहीं कर रहा हूँ वास्तव में मैंने बहुत लोगों की हत्या की है पुलिस से फरार होकर भागा हूं और पूरा डिटेल जब बताया प्रेसिडेंट बोले बाबा भगवान को सरेंडर बाद में करो पहले पुलिस को करो नहीं तो हम लोगों का दीवाला निकल जाएगा पुलिस के पास गए तो पुलिस भी उनके नए हुलिया, सैफरन और शेव्ड हेड को देख के पहचाने नहीं बोले हां भाई क्या काम है बोले मैं आत्मसमर्पण करने आया हूँ तो बोले भैया ये हरे कृष्णा मंदिर नहीं है ये पुलिस थाना है बोले नहीं नहीं लेकिन मैं वो हूँ और पूरा अपना डिटेल बताया तो पुलिस ने चेक किया बोले ये होलिया क्या हो गया तुमको तो फिर जज के सामने लाए तो जज ने पूछा कि आप करते क्या हो तो बोले सुबह उठते हैं स्नान करते हैं कीर्तन करते हैं प्रसाद वितरण करते हैं बुक्स बांटते हैं ये सब पूरा डिटेल में बताया तो जज बोला कि चलो कोई बात नहीं आपके सारे अपराधों को हम माफ करते हैं और कहने लगे ये व्यक्ति अपने आप बिना किसी के जोर के जेल से भी खतरनाक जीवन जी रहा है तो इसलिए इसको और अलग से जेल भेजकर सरकार का खर्चा बढ़ने की क्या आवश्यकता है वही रहने दो तो हरिनाम संकीर्तन से प्रेरित होकर लोग जुड़ जाते हैं और यह हरिनाम हृदय के भीतर क्रांति मचाता है इसलिए प्रभुपा जब अमेरिका में थे तो भारत से कई कई अलग अलग प्रकार के साधु बाबा योगी इत्यादि प्रचुर मात्रा में अमरीका में प्रचार कर रहे थे तो प्रभुपा जी लॉस एंजल्स के एयरपोर्ट में उतरे और जब एयरपोर्ट में आए तो उनको एक रिपोर्टर ने पूछा कि स्वामी जी आप बताइए कि भारत से इतने सारे अलग अलग योगी बाबा स्वामी इत्यादि आए हैं जो अलग अलग फिलॉसफी बता रहे हैं, ये बनो वो करो ये करो वो करो उनके बारे में आपका क्या विचार है तो प्रभुपाद ने तुरंत उत्तर दिया दे आर ऑल नॉन तो ये रिपोर्टर घबरा गया बोले यार मेरे को तो वीकेंड का पूरा डिटेल आर्टिकल छापना है और मुझे लगा कि यार स्वामी प्रभुपाद जी मुझे डिटेल में बताएंगे तो एक ही शब्द ने पटा दिए वो पीछे पीछे भागे प्रभुपाद के प्रभुपात आगे निकल के स्वामी जी स्वामी जी रुकीये एनीथिंग एल्स यू वॉन्ट टू एड प्रभुपाद ने कहा ये वन मोर थिंग दे आर रेस्कल ऑल्सो तो बस प्रभुपाद ने एक एक शब्द में उसको रफा दफा कर दिया तो प्रभुपाद जी उस समय कठोर शब्दों में भर्सना करते थे जिससे कि लोग समझें कि ये हमारे आध्यात्मिक भक्ति के समझ की सीमा है क्योंकि सब लोग नए नए थे और कई तत्वों को देखकर आकर्षित हो जाते उनको लगता है ये भी बढ़िया है ये भी बढ़िया है प्रभुपाद ने पूरा सीमा बांध दिया के अंतर्गत तुमको चलना है इसलिए ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ आए हैं भगवान से प्रार्थना करने और विशेष रूप से वो नेतृत्व कर रहे हैं कि इस प्रकार प्रार्थना करनी है तो उस समय प्रभुपा जी जब अमेरिका में प्रचार कर रहे थे तो बहुत फेमस था साइलेंट मेडिटेशन आंखें बंद करके मुंह बंद करके बैठ जाओ धेरे कमरे में तो एक भक्त बाहर आके बोला प्रभुपा जी ए, साइलेंट मेडिटेशन में भी बहुत बहुत स्ट्रेस रिलीफ मिलता है बहार आने के बाद बहुत फ्रेश लगता है, प्रभुपा ने का आधा घंटा सोने के बाद तो लगे गए, तो एक हमारा भक्त लाइब्रेरी में किताब खोज रहा था साइलेंट मेडिटेशन का तो इतना बड़ा साइलेंट मेडिटेशन का बुक पढ़ा और चार घंटा पढ़ने के बाद कुछ समझ में नहीं आया फ्रस्ट्रेट होके बुक बंद किया बुक शेल्फ पे रखा बड़े क्रोध से जैसे बुक शेल्फ में रखा बुक शेल्फ थोड़ा हिला और ऊपर से एक छोटा बुक ऊपर से निकला सर पे गिरा नीचे गिरा बुक खोला छोटा सा बुक था उसको खोला तो उसमें लिखा था साइलेंट मेडिटेशन इज बोगस एंड नॉट फॉर दिस एज जो चार घंटे में नहीं समझा एक लाइन में समझ गया और देखा बुक का टाइटल परफेक्शन ऑफ योगा बाई हिज डिवाइन ग्रे शिलूपा तो तुरंत मंदिर खोजते खोजते जुड़ गया और साइलेंट मेडिटेशन ने जो काम नहीं किया वो हरे नाम संकीर्तन ने क्षण भर में कर दिया हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण का इस जगत में द्वापर युग में अवतार के पीछे मूल कारण ही है संकीर्तन और वो संकीर्तन किया ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड के सभी देवताओं को साथ लेकर और जब संकीर्तन हम करते हैं इसके पीछे एक और बहुत बड़ी शक्ति क्या होती है कि अगर एक व्यक्ति अपने हृदय की वेदना भगवान को व्यक्त करे और हो सकता है उसके मन में कुछ कपट हो अशुद्धता हो और तीव्रता इतनी न हो तो हो सकता है उनके इस प्रार्थना की भगवान उपेक्षा कर दे लेकिन जब लाख लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं तो हो सकता है उन लाख लोगों में पांच दस ऐसे हो जो बहुत शुद्ध हो और बहुत प्रगतिशील हो और बहुत तीव्र हों अपनी प्रार्थना में तो उन 8-10 लोगों के प्रार्थना के गुणवत्ता क्वालिटी और शक्ति को देखकर भगवान आकर्षित हो जाते हैं और फिर उस प्रार्थना का उत्तर देने तैयार हो जाते हैं और तत्पश्चात बाकी जितने निन्यानवे लोग हैं उनको भी उसका लाभ मिलता है तो इसलिए जब हम लोग एक साथ संकीर्तन करते हैं हो सकता है कोई पूरी तीव्रता से करे कोई उपेक्षा पूर्ण करे लेकिन सब एक साथ करते हैं तो भगवान का ध्यान सभी के ऊपर आता है और फिर हमको उसका लाभ प्राप्त होता है इसलिए हम लोग जब यात्रा वगैरह में जाते हैं तो अभी तक हमको भक्तिविनो ठाकुर कहते हैं किसी भी भक्त समुदाय की प्रगति उसके उनके लीडर के भक्ति के ऊपर निर्भर करती है और भक्ति का एक लक्षण भक्तिवनोदुर भी बताते हैं कि अगर कोई भक्त ने निष्ठा के आगे रति आसक्ति भाव प्रेम इत्यादि का रस चखा हो तो वो अपने उस शक्ति से स्वयं की भक्ति शक्ति से दूसरों के हृदय के भीतर भी भक्ति का परिचय भक्ति का विज्ञापन भक्ति का स्पर्श कुछ मात्रा में करा सकते हैं कुछ समय के लिए एक झलक दे सकते हैं लेकिन उस साधक को समझना चाहिए ये जो भक्ति की अनुभूति मुझे हो रही है वो मेरे स्वयं के साधना भक्ति का परिणाम नहीं है वो जो हमारे नेता हैं, जो हमको लीड कर रहे हैं और उनके भक्ति की शक्ति का एक झलक वो हम पर छिड़क रहे हैं तो इसलिए भक्ति ठाकुर कहते हैं ये भक्त समुदाय की शक्ति है कि जब महान वैष्णव जो कि भक्ति के जिसने वास्तव में अपने जीवन में भक्ति को चखा है वो दूसरों को भी एक बूंद भक्ति का चखा देगा और उस भक्ति के एक बूंद को चखकर व्यक्ति को लगता है कि मैं भी भक्त बन गया लेकिन वास्तव में जब वो बूंद चखना बंद करा दे तब समझ में आता है कि तू कितनी भक्ति की है तो इसलिए जब प्रभुपाद थे तो प्रभुपात के आसपास रहने वाले प्रभुपात के उपस्थिति में भक्ति करने वाले लोगों को लग रहा था कि हम लोग कितनी भक्ति कर रहे हैं लेकिन वास्तव में उसमें अधिकतर श्रेय प्रभुपात जी का था जिनके भक्ति के प्रताप से दूसरों के ऊपर भी स्पर्श हो रहा था तो इसलिए समझना चाहिए कि जब हम किसी भक्ति के कार्य में लगे हों वो भक्ति का अनुभव जो मुझे हो रहा है वो हमेशा अपने निजी भक्ति के अनुभव का नहीं है वो मेरे निजी भक्ति के प्रयास का वो परिणाम नहीं है तो इसलिए कई बार लोग ये विचार करते हैं जब यात्रा चलती है बड़ा आनंद आता है और यात्रा जब समाप्त हो जाती है फिर लगता है अरे कितना संघर्ष है क्योंकि यात्रा में जब चल रहे हो वहां जो कथा और कीर्तन इत्यादि हो रहा है वो इसलिए क्योंकि परम पूज्य राधानाथ महाराज ने पिछले 30 साल में सारे कांग्रेगेशन को सारे भक्तों को अपने भजन का एक अंतरंग अंग बना लिया और कहा कि भाई मैं भजन कर रहा हूं मेरे भजन करते हुए अपना द्वार में खोल रहा हूं आप भी आइए इस भजन का दो बूंद लूट लीजिए जिससे कि आप इसको चखो और चखने के बाद आप अपने भजन में वैसी तीव्रता दिखाओ तो ये भक्तिविनो ठाकुर अपने विचारों में व्यक्त करते हैं लेकिन उस दो बूंद को चखने के बाद व्यक्ति को अपना प्रयास करना होगा और इसी को तो दामोदर लीला में हम लोग कहते हैं एक भगवान की कृपा और एक भक्त का प्रयास तो इसलिए ये दोनों साथ में जब चलेगा तब हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे तो इसलिए जिस प्रकार का अनुभव चौपाटी में हम लोग देखे जो महाराज की उपस्थिति में हुआ वही चीज हम महाराष्ट्र के हर शहर में रिपीट नहीं कर पाए क्यों क्योंकि जो भजन है जो वास्तव में कृष्ण का भजन अनुभव किया है वही दूसरों को चखा सकता है तो इसलिए यहां पर ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ भगवान के पास गए हैं और भजन से संबंधित इन गोपनीय तत्वों को बताने कि यह मत सोचो कि इतना आसान है जिसने जो चखा है दूसरों को आस्वादन करा सकता हैलिये भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे हू इस द बेस्ट प्रीचर दो प्रकार के होते हैं, एक भजनानंदी, एक गोष्ठ्यानंदी जो स्वयं भजन कर रहा करूसो कोचार कर बेस्ट प्रीचर इस द भजनानंदी हू प्रीचर्स तो सबसे पहले चाहिए कि इसकोन के भक्तों को हरिनाम भागवत अर्चविग्रह आराधना धाम ये चार तत्वों में पूरी तरह रचना है पचना है निमग्न होना है आस्वादन करना है ठीक है तो हो सकता है गाड़ी चलते समय पीछे से कोई धक्का मारे जब गाड़ी अपनी चलती नहीं तो धक्का मारने के लिए हम चार पांच लोगों को कह देते हैं वो धक्का मारते हैं लेकिन धक्का मारने के बाद जब वो धक्का मारे तो अपने को फिर इंजिन स्टार्ट करने का प्रयास करना चाहिए और जितना धक्का लगा है मोमेंटम मिल गया उस धक्के से अपना इंजिन चालू करो और अपना इंजिन चालू करके फिर गाड़ी चलाने का उत्तरदायी अपना है ये नहीं कि धक्का मारते हुए बैठे हैं आराम से स्टियरिंग व्हील पे और गाड़ी बंद हो गई अरे धक्का मारो और मारो धक्का और मारो धक्का और मारो धक्का बोले कब तक मारेंगे धक्का तो इसलिए जो भी हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है गुरु का हो काउंसिलर का हो लीडर का हो वो एक दिशा देने के लिए इसकॉन के मंदिर अस्पताल की भांति है जहां हम जाते हैं दवा लेने केवल डॉक्टर का चेहरा देखकर उसका आरती उतार कर नहीं होने तो इसलिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर दवा देते हैं वो दवा लेके आते हैं दवा लेने का उत्तरदायित्व पेशेंट का है और वो पेशेंट दवा लेके आके घर पे रखे और बोले कि मेरी खांसी जा नहीं रही है मेरी बीमारी कम नहीं हो रही है और मेरा बुखार जा नहीं रहा है क्यों तो हम पूछेंगे भैया दवा ले रहे हो क्या बोले क्या दवा लेने का मूड नहीं हो रहा बोले क्यों अरे डॉक्टर प्रेम नहीं करते अरे डॉक्टर प्रेम करे न करे आपको तो लेना है दवा तो इसलिए हमें चाहिए कि समझे कि इसकोन मंदिर का अस्तित्व इसलिए है कि हम लोग वहां जाकर दवा ले सके औषधि ले सके ये बात अलग है कि राधा महाराज ने भक्तों के साथ इतना प्रेम का व्यवहार किया ऐसे डॉक्टर बने जो हर पेशेंट के घर के विषय में जीवन के विषय में इतना प्रेम से बात कर, कर के ऐसा हर पेशेंट को लगने लगा कि ये तो हमारे परिवार के सदस्य है डॉक्टर लेकिन ये डॉक्टर का ड्यूटी का लिस्ट से बाहर का ये कार्य था जो उन्होंने किया ही वेंट बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी ये हर डॉक्टर से अस्पताल अपेक्षा नहीं करता कि तुम्हारा बच्चा कौन है उसका बच्चा कौन है तुम्हारे घर पे शादी ये है वो है पारिवारिक हर प्रकार के विषयों को लेकर उनके परिवार का सदस्य बने नहीं डॉक्टर का कार्य है दवा देना और अधिकांश परंपरा में जितने आचार्य गण हुए हैं वो कभी इस प्रकार इतने विस्तृत रूप से लोगों के जीवन में जुड़े नहीं है क्योंकि संभव भी नहीं है तो इसलिए हमें चाहिए कि जो हम दवा प्राप्त करें उस उसधि को लें और उस ओषधि को लेकर हम उल्टा डॉक्टर प्रश्न पूछना चाहिए अरे तू दवा ले रहा है कि नहीं और यहां उल्टा पेशेंट पूछ रहे प्रश्न डॉक्टर को आप पूछते नहीं हमको अब हम दवा ले रहे हैं कि नहीं बोले यार दवा दे दिया उससे और क्या चाहिए मैं लाके पिलाऊ भी क्या तो इसलिए यहां उल्टी गंगा बह रही है तो हमको चाहिए कि एक बार दीक्षा ले लिया भक्ति में आ गए और बाहर की दुनिया में तो बॉस पूछते रहते हैं सबॉर्डिनेट को यह हुआ क्या वो हुआ क्या यहां पर सब बॉस को पूछते रहते हैं आगे आप दीक्षा कब देने वाले हो ये कब होने वाला है वो कब होने वाला है जो एक दृष्टि से देखा जाए तो सीमा पार जो है परिस्थिति है तो अवश्य जगाम सत्री नयन क्षीर पयो निधे ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेके गए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं हे प्रभो आप प्रकट हो जाइए और भगवान की प्रार्थना भगवान इन प्रार्थनाओं को सुनकर ब्रह्मा जी से प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है उन सभी को बोलिए कि वो अलग अलग घरों में जन्म ले भगवान कहते हैं उनको अलग अलग स्थानों में जन्म लेने के लिए ब्रह्मा जी आते हैं और विधिवत आकर कहते हैं सबको मैंने भगवान का दर्शन किया और भगवान ने कहा है आप सभी जन्म लीजिए तो भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा ब्रह्मा जी ने बाकी लोगों को सुना दिया भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा सबको बोलो आप सभी जन्म लो ब्रह्मा जी ने आके सबको कहा आप सभी जन्म लो एक आदमी छूट गया कौन ब्रह्मा जी तो भगवान ने कहा कि बराबर दूसरों को सेवा में लगाया है खुद छूट गया इसको भी मैं नियुक्त करूंगा अपनी सेवा में ब्रह्म विमोहन लीला के माध्यम से आगे तो भोज वृष्णि इत्यादि जितने साम्राज्य थे वहां पर सारे देवतागण जन्म लेने लगे और तब देवकी और वसुदेव के विवाह के पश्चात कंस दोनों को रथ में आरूढ़ करके ले जा रहे थे अचानक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने संकेत किया कि हे कंस कितना मूर्ख है इतना प्रेम व्यक्त कर रहा है अपने बहन के प्रति आप समझो कि आपको पता नहीं कि भविष्य में यही देवकी का आठवां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनने वाला है जैसे कमस ने आकाशवाणी सुनी उनका रवैया बदल गया अब तक इतना प्रेम व्यक्त कर रहे थे अचानक वही प्रेम भत्स घृणा में परिवर्तित हो गया देवकी के केश को अपने बाए हाथ में पकड़ा दाए हाथ में तलवार उठाया और अगले ही क्षण वो तलवार देवकी के गले में आकर कटने वाला था तो अब देखिए परिस्थिति क्या है एक दृष्टि से देखा जाए तो कोई संभावना नहीं देवकी का बचने का क्योंकि कंस के भुजाओ में दस हजार गजराजों का बल था और इतने शक्तिशाली कम्स अपने हाथ पर तलवार लिए संकल्प कर लिए कि अब मैं इसकी हत्या करूंगा तो इसको कहते हैं ऑलमोस्ट इंपॉसिबल सिचुएशन तो जब तलवार उठ चुका अगले ही क्षण तलवार नीचे आने वाला है तो बच गया केवल तीन सेकेंड तो तीन सेकेंड में जब परिणाम घोषित होने वाला है कि देव की सर कटेगा तो कई बार जब हम संभावना को देखते हैं संभावना को देख कर हम लोग हतोत्साहित हो जाते हैं क्योंकि हमको परिणाम से पहले हम परिणाम निकाल देते हैं तो इसलिए कहा गया है स्ट्रेस के विषय में जो लोग बहुत अधिक चिंता करते हैं तो बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट ने एक स्टेटिस्टिक्स निकाला है कि हम प्रतिदिन जो चिंता करते हैं उसमें 65 प्रतिशत चिंताएं कभी फलित नहीं होती 65% फाइव परसेंट ऑफ अवर वरीज नेवर मैनिफेस्ट पंद्रह प्रतिशत जो है वो ऐसा है कि उसको हम बदल नहीं सकते और 17-18 परसेंट वो है जो ऑलरेडी हो चुका कुछ नहीं कर सकते तो लगभग केवल 5-6 प्रतिशत ही बचता है कि जो वास्तव में जिनके ऊपर हमारा कुछ नियंत्रण है और जिसके विषय में चिंता करने योग्य है तो इसलिए यहां वसुदेव जी का चरित्र बड़ा महत्वपूर्ण है इस बात को समझने की जैसे वसुदेव जी ने कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया आकर्षित किया और जन्म लेने पर बाध्य किया अगर साधक अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण को जन्म देना चाहता है तो साधक का मानसिक रवैया वसुदेव के जैसा ही सकारात्मक और आशावादी होना आवश्यक है वन हैज टू बी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक लाइक वसुदेव तो इसलिए वसुदेव जी ने देखा कि जब कम से का तलवार उठ गया आप और मैं सोचते अरे मर गए छोड़ो अभी क्या करें लेकिन वसुदेव जी ने कहा कोई बात नहीं अभी भी मेरे पास तीन सेकेंड तो है वो तीन सेकेंड में भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूं इसलिए सेवा कभी भी हमारे शक्ति सामर्थ्य वस्तु रिसोर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है सेवा इज नॉट रिसोर्स डिपेंडेंट इट इज ओनली डिजायर डिपेंडेंट तो अगर आपकी इच्छा हो अथवा नहीं तो इसलिए कंस ने जब तलवार उठाया तो केवल उठे हुए तलवार को देखकर आप और हम उस तलवार से अपनी इच्छा को मार देते हैं लेकिन वसुदेव जी ने देखा कि जब तक वो तलवार नीचे ना आए अंतिम क्षण तक मैं इच्छा करता रहूंगा कि देवकी की जान बच जाए और इसलिए जो इस प्रकार आशावादी हो हर प्रकार के दूसरे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए भी वो स्वयं अपना प्रयास करने में न कतराए ऐसा भक्त ही कृष्ण को अपने घर पर अपने हृदय में आकर्षित कर सकता है और वसुदेव जी वहीं पर खड़ा होकर कंस को तत्व ज्ञान बताने लगे शरीर और आत्मा का अंतर बताने लगे किस प्रकार ये शरीर क्षण है नश्वर है आत्मा अमर है अजर है चाहे किसी भी आपका शरीर हो इस शरीर को त्यागना ही पड़ेगा सारा डिटेल तत्व ज्ञान उन्होंने बता दिया कंस को और तब यहां कंस ने विचार किया कि कोई बात नहीं हम एक अवसर देंगे और उन्होंने वसुदेव जी को कहा कि कोई बात नहीं आप जाइए और मैं आपकी बात से पूरी तरह आश्वस्त हूं और जब पुत्र होगा तब देखा जाएगा तो वसुदेव जी को छोड़ दिया वसुदेव और देवकी गए और उनको बंदी बना लिया कारागृह में प्रथम पुत्र हुआ तो पुत्र को लेकर वसुदेव जी गए और कंस के सामने समर्पित किया कंस का हृदय पिघल गया कंस वसुदेव जी को देखकर कहते हैं अरे आप इतने शिष्ट हो कि वचनबद्ध हो आपने जैसे वचन दिया वैसे पालन कर रहे हो कोई बात नहीं मुझे तो आठवें पुत्र से समस्या है पहला पुत्र आप अपने पास रखो कंस के हृदय में भी करुणा की भावना आ गई लेकिन जैसे ही वसुदेव जी अपने पुत्र कीर्तिमान को लेकर गए नारद मुनि वहां पहुंच गए नारद मुनि अपने हाथ में कमल पुष्प लेके आए और कमल पुष्प की पंखुड़ियों को कंस के सामने दिया कम्स ने अपने हाथ में लिया और पूछा नारद मुनि जी क्या कहना क्या संकेत करना चाहते हो नारद मुनि ने कहा कमस में चाहता हूं कि तुम इस कमल की गिनती करो पहली पंखुड़ी कौन सी है आठवीं तो कम से गिनने लगा एक दो तीन चार पांच छह सात आठ फिर नारद मुनि ने उसको घुमा दिया बोले अब वापस करो तो बोले अब एक दो तीन चार पांच छह सात आठ अरे ये तो अलग है तो नारद मुनि ने कहा वही मैं कहना चाह रहा हूं अरे आज के जमाने में जो सामने से मित्र कुछ बोलता है विश्वास नहीं कर पाते आकाशवाणी का क्या गारंटी कह दिया है आठवां पुत्र लेकिन पहला दूसरा ही निकला तो क्या करोगे गारंटी है क्या कॉन्ट्रेक्ट साइन किया है क्या क्या आठवां ही करेगा कम्स ने का सही कहते हो तो इसलिए नारद ने कहा चांस मत लो जमाना खराब है तो तुरंत कम्स गए प्रथम पुत्र के पास और उस नन्हे से शिशु को अपने हाथों में उठाया और वसुदेव और देव माता पिता के सामने कारागृह के अंदर एक पथरीली चट्टान के ऊपर उसके सर को दे मारा और निर्मम रूप से उनकी हत्या कर दी अब सोचो अपने आंखों के सामने अपने ही शिशु के इस प्रकार हत्या देख कर किस माता पिता के मन में ये विचार भी आएगा कि दूसरा पुत्र पैदा करें जब पता है दूसरी की भी ऐसी दुर्दशा होगी तो इसलिए भगवान कहना चाह रहे हैं कि मेरे जन्म से पूर्व वसुदेव और देवकी को बहुत दर्द और कष्ट अनुभव करना पड़ा और जो सकारात्मक रवैये के साथ ऐसे दर्द को अनुभव करने के लिए तैयार हो ऐसे भक्त के जीवन में मैं प्रकट होता आई आई में मैं लेक्चर दे रहा था जन्माष्टमी का उसके बाद एक मेरे पास स्टूडेंट आया और बोलते हैं अरे जब मालूम था कि आठवां पुत्र मृत्यु का कारण बनेगा तो वसुदेव और देवकी कोंसने एकही जेल मे क्यो बाधा वसुदेव को एक जेल मेल देवकी कोसरे जेल मेल दे होता फिर वहता हैरे कम्स कोणा सिंपल आयडिया भी चमका नाही की मे क्या करे कम्स आय आय टीने गाया आगे की लिला मेम संकेत करमाष्टमी हर वर्ष मनात है लेकिन अपने निजी जीवन में जब छोटी सी समस्या आ जाती है अड़चन बाधा आ जाती है हम लोग हतोत्साहित हो जाते हैं आशा खो हो बैठते हैं और हर प्रकार से आलोचना करने लगते हैं परेशान हो जाते हैं भक्ति मार्ग पर ही प्रश्न चिन्ह करने लगते हैं इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मेरा भक्त बनने से पूर्व पहले भली भांति जान लो कि कृष्ण प्रोडक्ट के रूप में तो बहुत आकर्षक है Amazon में कोई भी प्रोडक्ट देखकर तुरंत ऑर्डर मत दे देना प्रोडक्ट अच्छा लगे तो पहले क्या देखना रेट क्या है रेट देखकर, अगर लगे कि पेट में पचेगा तब जाकर ऑर्डर दो इसलिए समस्या ये है कि अधिकांश लोग कृष्ण का भक्ति स्टार्ट कर देते हैं सोच के कि कृष्ण भक्ति मतलब हलवा खाना कृष्ण भक्ति मतलब थोड़ा नाचना कृष्ण भक्ति मतलब मजा मस्ती करना थोड़ा धाम आम घूम के आएंगे मनोरंजन मान कर चलते हैं है कि नहीं ये तो यही कि प्रोडक्ट देखा और रेट को पूरा देखने के पहले ऑर्डर कर दिया किसी ने पूछा रेट देखा कि नहीं हाँ वो वन लिखा था उसके आगे नहीं देखा नहीं मालूम पड़ा पांच जीरो वो बाद में मालूम पड़ता है तो इसलिए इसमें प्रचारकों का भी दोष है क्योंकि प्रचारक भी चाहते हैं कि अस्पताल में कस्टमर को खूब भरे और समय से पहले भर देते हैं फिर बाद में बोलते हैं, लेकिन बिल के हारे बाद में देखा जाएगा तो इसलिए दशम स्कंद में चेतावनी दे रहे हैं कि कृष्ण ने अपनी माता और पिता को ही इतना कष्ट दिया तब जाकर छह पुत्रों की हत्या के पश्चात बलराम जी प्रकट हुए बलराम जी को स्थानांतरित किया फिर कृष्ण गर्भा में प्रवेश किए और जब भगवान श्री कृष्ण अष्टमी के दिन प्रकट हुए वसुदेव देव की उनकी प्रार्थना करने लगे ततश्च शौरी भगवत प्रचोदित सुतम समादाय चूतिका गृह वसुदेव जी का नाम यहां शौरी कहा गया है जो बड़े शौर्य प्रदर्शन किए जिसने तलवार उठाकर आज तक एक भी प्रतिद्वंदी को पराजित नहीं किया उसको शौर्य प्रदर्शन की पद क्यों दी जा रही है वही हीज ही कॉल्ड ब्रेव वेन हीज नो रिकॉर्ड ऑफ डिफीटिंग एनी बडी तो कह रहे हैं कि हो सकता है सामाजिक दृष्टि से शौर्य की परिभाषा है दूसरों को पराजित करना लेकिन भागवत के दृष्टिकोण से शौर्य की परिभाषा है स्वयं हर प्रकार से पराजित होने पर भी उत्साह न होना यह वास्तविक शौर्य है इसलिए जीवन में आप कई बार हारोगे लेकिन जो हारने पर भी हरि का नाम मुंह पर रखे मन में ले वो वास्तव में विजयी है इसलिए उनको कहा गया है ततश्च शौरी भगवत प्रचोदित तुरंत भगवान ने उनको कहा सुतम समादाय चूतिका गृह मुझे यहां से उठाइये ता कृष्ण वाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवर्तंत यथा तमोरवे उठाकर मुझे यहां से लेकर चलिए और यमुना पार करके मुझे गोकुल तक पहुंचाइए तो प्रश्न उठता है कि वसुदेव जी के मन में संदेह आ सकता था कि मैं अगर उठाऊं तो फिर बेड़ियां बंदी है हाथ में जंजीर है श्रृंखलाएं हैं जेल के द्वार बंद है बाहर कम्स के कितने सैनिक हैं फिर यमुना में बाढ़ है तो उस सेवा को संपन्न करने में कितनी बाधाएं थी लेकिन वसुदेव जी अपने उदाहरण से बता रहे हैं जब कृष्ण के साथ संबंध जोड़ो तो अपने सभी संशयों को तोड़ो और केवल कृष्ण की के वाणी को अपने हृदय में धारण करो जैसे ही हम कृष्ण की सेवा आरंभ करते हैं कृष्ण की शक्ति से बाधाएं कटेंगी दूर होंगी तो इसलिए वसुदेव जी ने उस समय कृष्ण के प्रस्ताव को नकारा नहीं प्रश्न नहीं किया जैसे ही कहा मुझे उठाओ तुरंत उठा दिया क्योंकि कृष्ण की सेवा कृष्ण की भक्ति हमारे वर्तमान और भूतपूर्व योग्यताओं सफलताओं या पराजयों के ऊपर निर्भर नहीं करता इस जगत में कोई भी व्यक्ति आपको नौकरी दे तो सबसे पहले देखेगा आपका पुराना रिकॉर्ड ट्रैक रिकॉर्ड और रेफरेंस के बिना कहीं नौकरी मिलेगी नहीं भगवान कहते मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं जो बुरी तरह पिटे हुए व्यक्ति को भी हीरो बना दूंगा क्यों क्योंकि असली हीरो मैं हूं भगवान कहते बाकी सबको चाहिए निमित्त बनना है तो इसलिए भगवान सुग्रीव को भी कहते हैं सक्रदेव प्रपन्नोय स्तवास्मी आँचे अभयम सर्वदा तस्मय ददामी अगर वहां बाहर विभीषण खड़ा हो उसको लेके आओ हो। विभीषण हो वह सुग्रीवो यदि वह रावण स्वयं अगर रावण भी खड़ा हो उनको भी लेके आओ हो। मैं उनको शरणागत शरणागति दे दूंगा क्योंकि मैं शरणागत वत्सल हूं तो ऐसा साहस दूसरा कोई नहीं कर सकता इसीलिए चाहे हम कितने ही बार अपने साधना में अपने सेवा में पराजित हुए हो भगवान श्री कृष्ण के दरबार में हतोत्साहित होने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि भगवान क्षण भर में किसी भी व्यक्ति के डूबते हुए नैया को उठाकर उसका उद्धार कर सकते हैं और तब जाकर वसुदेव जी कृष्ण को उठाए जैसे ही वसुदेव जी ने कृष्ण को अपने हाथ में उठाया चमत्कार हुआ हाथ की बेडियां टूट गईं पैर के जंजीर कट गए श्रृंखलाएँ दूर हो गई द्वार खुल गए जितने सैनिक थे सब सो गए यमुना ने अपना पट खोल दिया और देखते ही देखते वसुदेव जी सीधा गोकुल पहुँच गए और गोकुल में जाकर यशोदा माए के बगल में उन्होंने श्री कृष्ण और योग माया को स्थानांतरित कर दिया और योग माया को अपने हाथ में उठाकर ले आए तो जैसे ही वसुदेव जी ने कृष्ण को उठाया सारे बंधन और सारे अड़चने दूर हो गई वैसे सेवक को चाहिए भक्त को चाहिए कि प्रतिदिन कालीन अरुणोदय की वेला में भगवान श्री कृष्ण के नाम को अपने मन में उठाए हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम जैसे ही हम कृष्ण को अपने मन में उठाएंगे सारे अड़चन सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी प्रातःकालीन हमको लगेगा ये सेवा मैं कैसे सिद्ध कर पाऊंगा तो सुबह ये सोचने का समय नहीं है सुबह केवल कृष्ण को अपने मन में उठाना है आप कृष्ण को मन में उठाइए फिर दिन में चमत्कारी रूप से अलग अलग मार्ग खुलते चले जाएंगे जैसे वसुदेव जी के लिए मार्ग खुलता चला गया तो इसलिए हमें चाहिए कि ये भगवान के ऊपर निर्भर रहे दो हजार में हमारे नित्य कृष्ण प्रभु को तो ऐसा लग रहा था कि अब अन्य लोगों की यात्रा चले जाएंगे और इतने भक्त लोग प्रार्थना किए और देखते ही देखते बहुत ही आपातकालीन परिस्थिति होते हुए भी वो उस संघर्षमय परिस्थिति से उठे और तब लगा कि ये बेचारे क्या सेवा कर पाएंगे लेकिन पहले से अधिक सेवा करने लगे और न केवल ये मैं पिछले 3-4 साल से देख रहा हूं कि कांग्रेस के अधिकांश भक्त लोग जीव में कभी कभी आते हैं और लगता है इतना दूर है कैसे आए कैसे नहीं आए लेकिन इन सब स्वास्थ्य के समस्याओं को लेते हुए भी नित्य कृष्ण प्रभु चार साल से यहां पर रेगुलर हर हफ्ते आ रहे हैं सेवा करने के लिए और यहां पर जो है क्लिनिक है हमरापुर के क्लिनिक में आकर रेगुलर अपना करके जा रहे हैं ये इस बात का प्रमाण है कि भक्ति करने के लिए केवल एक वस्तु की आवश्यकता है वह है इच्छा और इच्छा हो तो सब हो सकता है अगर इच्छा नहीं हो तो आदमी पचासों अलग अलग जो है बोलता रहेगा ये करना है वो करना है ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा तो इसलिए हमें चाहिए कि यहां पर वसुदेव जी का उदाहरण स्वीकार करें और वसुदेव जी के उदाहरण से हम वास्तव में प्रेरित हो कि हमें क्या करना चाहिए तो यहां वर्णन आया है कि जैसे ही कमस के सामने हाँ जैसे उनको योग माया को ले के आए कम्स वहां आए और देखा कि आठवां तो पुत्री है तो इसको देखकर कमस घबरा गए कमस सोचने लगे अरे आकाशवाणी भी गलती करता है आकाशवाणी हुई थी कि पुत्र होगा ये तो पुत्री हुई तो कम्स ने उसको उठाया और उठाकर पटकने का प्रयास किया लेकिन उनके हाथ से वो पुत्री उठ गई और सीधा आसमान में चली गई और ये थी दुर्गा देवी और वो कहने लगे अरे कम्स जो तुमको मारने वाला व्यक्ति है वो तो पहले ही दूसरे जगह उसका जन्म हो चुका और तब कम्स समझ गए क्या कुछ करना होगा और अब यहां पर कृष्ण का जन्म यहां पर वर्णन आ रहा है कि नंदस्तु आत्मज उत्पन्न जाता लादो महामना आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नात शुचि अलंकृत तो यहां पर नंदस्तु आत्मज उत्पन्न नंद महाराज की यहां पर कृष्ण का जन्म हुआ कृष्ण का प्राकट्य हुआ लेकिन उससे नंद महाराज इतने प्रसन्न हुए तो तू शब्द का प्रयोग किया गया है नंदस तू तू शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है इस बात को सिद्ध करने के लिए कि कृष्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए किसने तपस्या की थी वसुदेव और देवकी ने तो तपस्या की वसुदेव और देवकी ने लेकिन नंदोत्सव मनाने का आनंद किसको प्राप्त हुआ नंद महाराज को तो इसलिए अगर कहा जाए सोलामाला आप करो भगवत धाम ये जाएगा तो आप कहोगे ये क्या है ये है कृष्णा कॉन्शियसनेस कि भगवान किस प्रकार क्या लीला करेंगे यह गारंटी देना बड़ा कठिन है अब जब उनका जब स्नान वान हो गया अभिषेक हुआ नंदोत्सव का गोपा परस्परम हृष्टा दधिक्षी घृतांबु भी आसिंचन तो विलिम्पनतो नवनीत चिक्षिपु गोपा एक दूसरे के ऊपर नवनीत लगा रहे थे घी मक्खन और घृत इत्यादि एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे क्योंकि उस समय प्रभुपात कहते हैं गोप समुदाय कृष्ण को इतना संतुष्ट किए कि वहां पर ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी वसुदेव जी को मिलने के लिए नंद महाराज चले जाते हैं कंस वार्षिक्यम कंस को अपना वार्षिक कर देने के लिए नंद महाराज जाते हैं पूजित सुखी सुखमासी हाँ पृष्ठ अनामय आदृत प्रसक्त स्वात्मजो हो इदम आह विषापति दिष्ट भ्रात प्रवयस इदानी अजस्ते प्रजाशाय निवृत्त प्रजात समत तो वसुदेव जी को जाकर मिलते हैं नंद महाराज और कहते हैं नंद महाराज को वसुदेव जी कहते हैं क्योंकि प्रसक्त धी स्वात्म जीव अभी वसुदेव के मन में इतनी चिंता उमड रही थी कि मेरे पुत्र का क्या हो रहा होगा क्या नंद महाराज समझ गए क्या वो मेरा ही पुत्र है कि अभी भी ये बात रहस्य है वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे तो निरंतर उनके मन में चिंता थी कृष्ण के विषय में लेकिन वो कृष्ण का किसी प्रकार से चर्चा अपने मुख पर नहीं ला सकते थे तो ये वसुदेव जी की समस्या थी कि उनका मन शत प्रतिशत कृष्ण भावनामृत से पूरी तरह आच्छादित था उनके मन के रोम रोम में कृष्ण छाए हुए थे इतनी चिंता लगी थी कृष्ण के विषय में लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि वो अपने वाणी से कृष्ण का नाम नहीं ले पा रहे थे तो ये बहुत बड़ी चुनौती का विषय है क्योंकि कई बार हम अपने वाणी में कृष्ण का नाम लें, और मन में कृष्ण न हो तो इससे कहीं अधिक श्रेष्ठ है कि मन में कृष्ण पूर्णतः हो और वाणी पर हम कृष्ण को न ला पाए तो इसलिए यहां पर वसुदेव जी कहते हैं नंद महाराज को दिष्टिया भगवान की कृपा से भ्रात प्रवयस अरे मेरे भैया आपका इतना बड़ा उम्र हो गया वयोवृद्ध आप हो गए इदानीम अप्रजस् थे लेकिन इतने आयु में भी आपके पास कोई प्रजा नहीं प्रजाशा निवृत्त प्रजा की आशा से सामान्य व्यक्ति निवृत्त होता है प्रजात समपद्यत लेकिन फिर भी आपको प्रजा हुई तो यहां पर जिस शब्द का वो प्रयोग कर रहे हैं वो है प्रजा प्रजा प्रजा प्रजा शब्द का तीन बार प्रयोग हो रहा है नंद महाराज से वसुदेव जी ये नहीं कह रहे कि अरे नंद महाराज आपका पुत्र कैसा है आपका पुत्र कैसा है आपका पुत्र कैसा है अगर वो ऐसा कहते ये असत्य होता क्योंकि वसुदेव जी जानते हैं कि नंद महाराज को पुत्र नहीं हुआ क्या हुआ पुत्री लेकिन यह भी नहीं पूछ सकते आपकी पुत्री कैसी है अरे पुत्री को तो ये लेके आ गए तो इसलिए बड़ी दुविधा में थे सत्य भी बोलना है स्पष्ट भी बोलना है और उत्तर भी चाहिए तो इसलिए पुत्र और पुत्री दोनों शब्द को नहीं प्रयोग किया प्रजा जनरल जो झूठ भी नहीं है सत्य भी है सार्थक भी है तो इसलिए नंद महाराज के साथ व्यवहार करते समय वसुदेव जी बहुत सतर्कता बरते बोले नंद महाराज डिवोटी है डिवोटी के साथ सारा व्यवहार शत प्रतिशत सत्यसार होना चाहिए हाफ ट्रूथ नहीं चलेगा तो इसलिए वो बोले पुत्र नहीं पुत्री नहीं प्रजा तीन बार प्रजा शब्द का प्रयोग हुआ है दिष्ट्या भ्रात प्रवयस इजाइम अप्रजस्य ते प्रजाशा निवृत प्रजा तत् प्रजा, प्रजा प्रजा प्रजा अर्थात वैष्णव व्यवहार में हमको वन परसेंट चांस भी नहीं लेना चाहिए कि, कि किसी दूसरे वैष्णव को कुछ गलत संदेश मिले तो इसलिए जो कोई भी राजनीति हो डिप्लोमसी हो वो बाहर की दुनिया में हो सकता है चल जाए राजमंत्री रामानंद व्यवहार निपुण राजप्रीति कोहित द्रवैल प्रभुर मन प्रभुपात कहते रामानंद राय वॉज अ नेचुरल डिप्लोमेट क्योंकि पॉलिटिशियन थे वो जानते थे कैसे बात को घुमाना कैसे बात को घुमा के दूसरों को फंसाना यह सब उनके लिए नेचुरल था पॉलिटिशियन थे लेकिन भक्तों के संग में वो कभी पॉलिटिक्स नहीं किए तो इसलिए प्रजाशाय निवृत्त से प्रजात समुपद्यत तो यहाँ पर आगे वर्णन आता है कि वसुदेव जी नंद महाराज को कहते हैं हाँ कि नएकत्र प्रिय सम्मास सुम चित्रकर्मणाम ओघेन व्यूहमा प्लवानाम स्रोत कि देखिए हम लोग का कितना बड़ा सौभाग्य है जिनके साथ प्रेम होता है कई बार उनके साथ समय बिताने काल शक्ति नहीं देती और जिनका चेहरा हम देख नहीं पाते उनके साथ समय बिताना पड़ता है ये काल शक्ति कुछ भी कर सकती है इसलिए प्रभो क्या करें यह भगवान की इच्छा है तो दोनों एकत्रित होकर मिलने के पश्चात अंत में वसुदेव जी चेतावनी देते हैं हे नंद महाराज मुझे कुछ अनिष्ट की आशंकाएं हो रही हैं हो सकता है ब्रज गोकुल के ऊपर आक्रमण हो सावधान रहना और तब कम्स ने अपने भेजे हुए प्रथम राक्षसी को भेजा जिसका नाम था पूतना, पूतना अलग अलग बालकों को नष्ट करने के मूड में घूम रही थी एक सुंदर यौवन संपन्न युवती के रूप में लक्ष्मी का रूप धारण करके वो आई और ब्रजवासियों ने उसका स्वागत किया यशोदा माई ने कृष्ण को बड़े मासूमियत से उनके हाथ में दे दिया कृष्ण ने जैसे ही पूतना के विकराल मुख को देखा कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिया आचारे गम थी है आचार्य में बताती क्यों नेत्र बंद किए क्योंकि कृष्ण देखना चाहते थे आंखें बंद करके कि पूतना मुझे दूध पिलाने आई है लेकिन पूर्व काल में उसने कोई तो पुण्य किया होगा जिसके कारण मैं इसको कंसेशन देकर बचा लू वैसे तो शत प्रतिशत सब इसकी डकैती ही दिखती है लेकिन फिर भी आंखें बंद कर करके देखता हूं कहीं कुछ क्रेडिट है क्या तब तो भविष्य में लोग बोलेंगे क्षमा भी किया और इनका उद्धार भी किया तो ऐसे ही बिना कारण के नहीं तो भविष्य की पीढ़ियां कथा सुनते समय पूरी भ्रमित नहीं होंगी कि क्यों उद्धार कर दिया इसलिए आंख बंद किया फिर कहते हैं एक और कारण इन्होंने आंख बंद किया और सोच रहे थे कि पहली राक्षस को जो मार रहा वो हो महिला है ये कैसे हो गया और आंखें बंद कर लिए और तीसरा वो हो बोले अगर आंखे खोल के मारूंगा तो हो सकता है मरने के पहले ही मारने के पहले ही उसका हृदय बदल जाए लेकिन ये लीला समाप्त नहीं हो पाएगी इसलिए आंखें बंद ही रखते हैं तो जो कुछ भी हो जैसे ही आंखे बंद करके पूता पूतना के, के गोद में कृष्ण गए और जैसे ही कृष्ण का स्तनपान कराने लगी पूतना क्षण भर में भगवान श्री कृष्ण ने उसके दूध के साथ साथ उसके प्राण को भी खींच लिया और जैसे ही प्राण को खींचा पूतना उच्च स्वर में चिल्लाने लगी पूतना अपने सुंदर रूप को धारण नहीं कर पाई और पूतना अपना रूप परिवर्तित कर दिए और ये जो रूप देख रहे हो उस रूप को धारण कर लिया और कृष्ण ने उसको पूर्णतः समाप्त किया लेकिन उसे भगवत धाम में माता का स्थान दिया तो भगवान ने पूतना को माता का स्थान क्यों दिया क्योंकि उन्होंने स्तनपान कराने का प्रयास किया तो इसलिए यहां पर ये श्लोक सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पदभ्याम भक्त हृदय स्थाभ्याम वंदाभ्याम लोक वंदित अंगं यम भगवान् तत्नम या तो ध्यपी सागम अवापजननी गतिष्णुक्तस्तन क्षीरा कि गो नु मातरा सुखदेव गुस्सा में आश्चर्य कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने कृष्ण को नष्ट करने के भाव में आए उनको कृष्ण ने मां का स्थान दे दिया तो बाकी जो ब्रजवासी प्रेम से कृष्ण को भेंट समर्पित कर रहे हैं उनको क्या स्थान देंगे उनको क्या स्थान मिलेगा उनके लिए बचा ही क्या है कृष्ण के झोली में है ही क्या और जो हत्या करने आई उनको माता का स्थान दिया तो फिर बाकी लोगों को क्या मिलेगा अवाप जननीम गतिम कृष्ण भुक्त क्षीरा कि मातरा इसलिए पूतना किसका प्रतिनिधित्व करती है ढोंगी गुरु जो वेश भदल कर आए और ढोंग करे गुरु होने का आडंबर रचाएं, ऐसे ढोंगी गुरु से हमें बचना है दूसरे भगवान श्री कृष्ण उनका नामकरण से पूर्व एक सेरेमोनी चल रहा था और एक शकट के नीचे रखकर यशोदा माई चली गई और उस शकट के ऊपर हाथ गाड़ी बैलगाड़ी का जो गाड़ी था उसके ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े गोरस रखे थे दूध दही घी इत्यादी तो श्री ने एक क्षण उसको चाप दिया, और देखते ही देखते वो सारा हाथ गाडी धडाम से गिरा, वास्तव में वो एक असुर था, जिसका नाम था शकटासर और कृष्णने सोचा की मेरे ऊपर गोरस है अरे हम अधोक्षज है अधोक्षज के ऊपर इंद्रियां कैसे हो सकती हैं, मैं तो इंद्रियातीत हूं इसलिए कृष्ण ने बड़े क्रोधावेश में आकर उसको नष्ट किया शकटासुर हमारी बुरी आदतों के प्रतीक हैं तो कई बार जब बुरी आदतें लगती हैं उन बुरी आदतों को हम नहीं छोड़ पाते और ये बुरी आदत एक बहुत बड़े भार की तरह हमारे सर पर बैठा रहता है और इन आदतों से हम लोग छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाते एक बार मैं प्रोग्राम कर रहा था ड़ा जेल में पूना में और यवाड़ा जेल में अधिकांश जितने कैदी होते हैं सब या तो मर्डर वर्डर किए हुए या एक से बढ़कर एक गए गुजरे होते हैं तो 400-500 कैदी एकत्रित बैठे थे प्रोग्राम में जेल का प्रोग्राम मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ऑडियंस गारंटीड होता है उसमें तो लेक्चर दिया तो लेक्चर के बाद एक कैदी ने हाथ उठाया बोलता है मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ मैंने कहा पूछो वो कहता नहीं मैं स्टेज पे आके प्रश्न पूछूंगा मैंने कमिश्नर साहब को पूछा कौन है ये वो बोला ये 12 मर्डर किया इसने तो मैंने कहा मैं तेरवा होने वाला हूं क्या उसने कहा चिंता मत करो आने दो स्टेज पे आया और आके पूछता ये हरे रामो हरे रामो कर रहे थे लेकिन शास्त्र में तो हरे राम बताया है। सब लोग तालियां बजाने लगे सारे कैदी बोले हमारे बीच में पंडित है कैदी हुआ तो क्या हुआ तो मैंने कहा अगर कोई आपको आम देकर बोलेगा ये आम नहीं आमो हो है खाओगे कि नहीं बोला हाँ वैसे ये हरिनाम के अंदर इतनी शक्ति है कि वो आपके हर प्रकार के विकृतियों को ठीक कर दे तो कहने लगा वास्तव में हाँ मेरे अंदर क्रोध का बड़ा प्रॉब्लम है और उस क्रोध के कारण मैं अपने आप को वशीभूत नहीं कर पाता और क्रोध के कारण कितने लोगों की हत्या मैंने की तो कई बार लोग कहते हैं कि हमारे आदतें ऐसी हैं कि उनको हम बदल नहीं पा रहे तो ये आदतें इस शकट की भांति हम लोगों के नवजात श्रद्धा और कृष्ण भक्ति को समाप्त करने का प्रयास करेगा जैसे इतने बड़े बड़े बर्तनों से लदा हुआ ये हाथ गाड़ी कृष्ण को समाप्त करने के लिए तैयार था तत्पश्चात यशोदा माई कृष्ण के साथ खेल रही थी अपनी गोद में तब कृष्ण का वजन अचानक बढ़ गया यशोदा माई भ्रमित होकर कृष्ण को नीचे रख दी और तब एक वहां पर तूफान के रूप में असुर आ गया जिसका नाम था त्रिणावर्त और त्रिणावर्त ने कृष्ण को अपने हाथ में उठाया और उठा उठाकर ऊपर लेके गया वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था तो कृष्ण ने सोचा कोई बात नहीं मैं भी पहले थोड़ा मेरी राउंड का मजा ले लू बोले नंद महाराज तो यहां कुछ प्ले एरिया बनाने रहे तो मुझे मामा के द्वारा भेजे गए खिलौनों के साथ ही खेलना पड़ता है तो कंस मामा के भेजे गए डिजनीलैंड के कैरेक्टर त्रिणावर्त के ऊपर ऊपर चले गए और ऊपर जाने के बाद कृष्ण ने अपना वजन बढ़ा दिया और न केवल वजन बढ़ाया यूं गला पकड़ लिया त्रिणावर्त का तो कृष्ण का वजन बढ़ता हुआ देखकर त्रिणावर्त ने जबरदस्ती कृष्ण को उठा के फेंकने का प्रयास किया लेकिन देखा ये हिल ही नहीं रहा है और इतने विशाल और शक्तिशाली कृष्ण को अपने गले में अटका हुआ देखकर त्रृणावर्त कुछ नहीं कर पाए निस्सहाय रूप से नीचे धरती की ओर आकर धड़ाम से गिरे और उस चट्टान पर उनका पूरा शरीर गिर उनकी समाप्ति हो गई सारे ब्रजवासियाए देखे कृष्ण त्रिणावर्त के वक्ष स्थल पर आराम से खेल रहे हैं मानो वहीं पर कोई उनको सेट किया था और कृष्ण उस पर फिसल पट्टी खेल रहे हैं किसी को मालूम ही नहीं हुआ कि त्रिणावर्त किसके प्रतीक हैं तो कहा गया है कि रजसा तमसाव्रतम जब त्रिणावर्त आए तो उन्होंने ऐसा बवंडर मचाया ब्रजरज सबके आंखों में चला गया और उनके आंखें दृष्टि से ओझिल हो गई तब तक कृष्ण सबके सामने थे लेकिन जैसे त्रिणावर्त के द्वारा भेजा गया रज सबके आंखों में गया उन उस रज के कारण रजों से उनकी दृष्टि समाप्त हो गई उसी प्रकार भक्ति करते हुए भक्त के जीवन में जब रजोगुण का प्रादुर्भाव हो और अचानक काम वासना इत्यादि का प्रभाव हो उस रजोगुण के कारण वो कृष्ण को नहीं देख पाता और इसलिए त्रिणावर्त वैष्णव सत्संग में जो अलग अलग प्रकार के मत हैं ओपिनियंस हैं और उसके कारण जो झगड़े होते हैं उसको प्रतिनिधित्व करते हैं और इसके कारण हमारे आंखें कई बार बंद हो जाती हम देख नहीं पाते वैष्णव वही रहते हैं लेकिन कृष्ण गायब हो जाते हैं आगे गर्गाचार्य वहां आते हैं वसुदेव के द्वारा भेजे गए और जैसे आते हैं नंद महाराज उनको स्वागत करके बिठाते हैं और बिठाने के पश्चात गर्गाचार्य उनको कहते हैं कि देखिए मैं नामकरण करने के लिए यहां पर आया हूं और वास्तव में कौन भेजा वसुदेव जी क्योंकि क्षत्रियो का सौ दिन के अंदर नामकरण होना चाहिए तो वसुदेव जी वहां बैठे हैं लेकिन मन में निरंतर कृष्ण का ही चिंतन चल रहा है इसको कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस कृष्णा कॉन्शियसनेस का अर्थ नहीं कि साथ में होना आवश्यक हो कहीं पर भी रहो लेकिन मन में निरंतर विचार और चिंतन चलता रहे तो जैसे ही गर्गाचार्य ने देखा तो कई बार हमको लगता है ये सेवा अगर मुझे मिलेगी कितना अच्छा होगा मजा आएगा ये सेवा करने में, में मेरी इच्छा भी है और मेरा सामर्थ्य भी है तो कई बार हमारा सामर्थ्य हमारी इच्छा हमारी निपुणता सब मैच करे तब सेवा में आनंद आता है लेकिन वो सेवा सेवा के रूप में तब घोषित किया जाएगा जब कोई हमको बोले तुम ये करो अगर कोई नहीं बोले ये करो और हम खुद ही उठा ले उसको तो वो सेवा नहीं वो कर्म होगा इसलिए गर्गाचार्य वहां के बाद सबसे पहले कहते हैं कि आप चाहते हो कि मैं नामकरण करूं लेकिन इसका परिणाम क्या होगा पहले ही जान लो यदुनाम हम आचार्य भूवि सर्वदा सुतम मया संस्कृत स्तमन्य देव की सुतम कि वास्तव में आप मुझे चाहते हो कि मैं यहां पर नामकरण करूं लेकिन मैं यादवों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूं और अगर मैं इनका नामकरण किया कम से तक समाचार जाएगा कम से कोई संशय होगा यादवों का आचार्य वहां पर क्यों गया लगता है कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति वहां पर जन्मे है शायद वही तो नहीं और उस बच्चे को मारने के लिए कम से अपने आदमी भेजेगा इसलिए मैं सेवा करूं मुझे तो बड़ा मजा आएगा लेकिन मेरी सेवा करने से मिशन खतरे में होगा इसलिए आप सोच लो मैं सेवा करूं कि न करूं। तो इसको कहते हैं पारदर्शी निर्मल चरित्र जब व्यक्ति अपने भावनाओं को सामने सामने स्पष्ट रख देता है वो इस बात से आसक्त होता है कि कृष्ण की सेवा भली होनी चाहिए इससे आसक्त नहीं होता कि यह सेवा मैं करूं तब फिर यहां पर नंद महाराज कहते नहीं नहीं हम लोग नामकरण यहां नहीं करेंगे गोष्ठ में गोशाला में जाकर करेंगे जब गायें चली जाएं केवल मैं रहूंगा गर्गाचार्य आप रहोगे और ये दो अबोध बालक जिनको कुछ समझता ही नहीं है ये दो बच्चे रहेंगे तो क्या हुआ कैसे हुआ किसी को समझेगा नहीं अलक्षितोस्मिन रहसी मा मकर अपी गोवरजे कुरु द्विजाति स्वस्ति वाचनम पूर्वकम स्वस्ति वाचन आपसे कराना है क्योंकि संत महापुरुष आए हैं तो उनके आशीर्वाद पाए बिना हमको नहीं छोड़ सकते तो इसलिए जब साधु संघ हम कहते हैं साधु संघ का अर्थ है कि साधुओं की वाणी को अपने जीवन में स्थान देना ये साधु का परम आशीर्वाद है तब इसको देखकर एवं संप्रार्थित विप्र स्वचिकीर्षित चकार नामकरणम गुढ़ो रह बारंबार किए जाने पर संप्रार्थित विप्र स्वचिकीर्षितम उनकी इच्छा पहले से थी लेकिन फिर भी क्योंकि बारम्बार प्रार्थना किया तो वो मान गए और कहा कि चलो अब हम करेंगे तो इसलिए गर्गाचार्य ये नहीं सोच रहे थे कृष्ण का गुरु बनने का परम सौभाग्य हमें मिल रहा है इसको नहीं छोड़े नहीं तो और कोई गुरु बन जाए मेरा चांस चला जाएगा वो कह रहे नहीं भैया सोच लो मैं गुरु बनूंगा नामकरण करूंगा प्रसिद्धि होगी कंस के कान में खबर जाएगी और फिर ये कृष्ण के जान के लिए खतरा सिद्ध हो सकता है इसलिए पहले ही सोच लो मुझे गुरु बनाना है कि नहीं इसलिए इस प्रकार के चेतना में कभी किसी प्रकार की समस्या नहीं हो सकती आगे भगवान श्री कृष्ण अब लीला प्रसारण आरंभ करते हैं और ब्रज में बाल लीलाएं कृष्ण आरंभ करते हैं बाल लीलाओं में ब्रज के रज में कृष्ण लोटते हैं और कृष्ण और बलराम गोवत्स की पूछ पकड़कर उनके द्वारा घसीटे हुए चलते हैं ब्रज के रज में इसलिए बलराम जी का एक नाम है घसीटा राम क्योंकि उनको घसीटा गया भगवान वास्तव में ब्रज के रज में अपने भक्तों के चरणों के रज में लौटना चाहते हैं कहते हैं कि इसमें मुझे सबसे अधिक आनंद आता है श्रुतिम अपरे स्मृतिम इतरे भारतम अन्य भवंतु भवभीतम अहम यह नंदम वंदे यस्यालिंदे परम वो कहते हैं श्रुति ये कहे स्मृति ये कहे अन्य अन्य शास्त्र में जो भी वर्णन हो मैं पूजा करता हूं नंदम वंदे नंद महाराज की जिसके कोटियाड में यिंदे परम ब्रह्म परम ब्रह्म रेंगते हुए चल रहे हैं तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण श्रिंगी अग्नि दमष्ट्री जला कंट केल स्वसुत निषेध कृष्ण बल कृष्ण बल गोपाल क्या क्या लिला करते थे? श्रिंगी तो कभी किती सिंग पकडलेते अग्नि सिगडी केंद्र अग्नि कोणकोता अरे क्या आकर्षक चीज है जा पकडो उको जलते हुए लकड़े या गोबर के कंड को पकड़ने भागते थे दमस्ट्री वानर को पकड़ के ले लेते और बानर का मुंह खोलकर उसका दांत गिनती करने लगते असी देखते बड़ा तलवार लटका है और उसके ऊपर सूर्य के प्रकाश चमकता तो उनको लगता है ये क्या आकर्षक चीज है भागते उस चाकू को पकड़ने के लिए जल मटका को देखकर मटका का ढक्कन खोलकर अंदर झांक के देखते कितना पानी है और कंटक इत्यादी के चलते हुए भागते थे। तो इस प्रकार यशोदा माई गोपियां निरंतर कृष्ण और बलराम को बलरम कसे आपातकलीन परिस्थिती बचाने में लगे रहते इसलिए गृहयाणि न कर तुम घर का कोई कार्य व्हि करपाते पूरा दिन उनका जाता था कृष्ण की चिंता भागवत वर्णन करता है कि योगियों के समाधी की तुलना में, कृष्ण के संबंध में निरंतर चिंता करना, करणार सर्वश्रेष्ठ समाधी इसलिए, प्रभुपाद कहते हैं, गोपीज वर एक्सपीरियंसिंग द इक्वेनिमिटी इन द स्टेट ऑफ डिस्ट्रेस एटी अबाउट क्रिष्णा इज द ग्रेटेस्ट इक्वेनिमिटी यहापर अब ग्वाल बाल आकर यशोदा माई को कहते हैं कृष्ण ने मृद खाया मट्टी यशोदा माई कृष्ण का मुख खोलती हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करती है कृष्ण भी कहते हैं अरे क्या मैं मट्टी खाया और खाने को कुछ मिला नहीं किया अब सोचो ग्वाल हमेशा बोलते रहते हैं मक्खन खाया दूध खाया दही खाया यहां तक तो ठीक था सोचो मेरे प्रति इतना द्वेष है ये लोगों को मुझे बदनाम करने पर इतना तुले हुए हैं कि बोल रहे हैं अपने ही घर के आंगन से मट्टी खाया आप ही सोचो यशोदा माई किस हद तक ये लोग मुझे बदनाम करने पर तुले हुए हैं तो यशोदा माई ने कहा हाँ ये बात तो सही है लेकिन फिर भी मैं देखना चाहती हूँ और निरीक्षण करने के लिए मुंह खोला तो अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन किया अहम ममासो पथरेश में व्रजेश्वर सकल थी गोप्यश्च गोपा सह गोधन माया कुमति समय कहती है अरे बारंबार मैं कृष्ण का संरक्षण करने का प्रयास कर रही हूं लेकिन मैं समझ रही हूं कि वास्तव में ये कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है और मैं इनको संरक्षण नहीं दे सकती और मैं अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मान रही थी लेकिन मैं तो तुच्छ हूं न मैं रानी हूं न ये संपत्ति हमारी है न ये ग्वाल बाल हमारे हैं न ये गाय हमारे हैं और तब भगवान श्री कृष्ण के मन में चिंता हो गई कि अरे यशोदा माई क्या हमारी स्तुति करते हुए हमारी आरती उतारने लगेंगी क्या एक व्यक्ति जो बार बार आत्मविश्वास के साथ हमको डांटती है फटकारती है पालन पोषण भरण करती है वो भी पुजारी बन जाए तो फिर मर जाऊंगा तो अचानक फिर कृष्ण ने यशोदा माई के इस भाव को आवृत कर दिया और तब यहां आगे वर्णन आता है यशोदा माई फिर प्रवृद्ध स्नेह कलम हृदय आसी कृष्ण को अपने गोद में बिठा ली और बिठाने के पश्चात ये श्लोक भागवत के दशम स्कंद का परिभाषा सूत्र श्लोक है ये परिभाषा सूत्र श्लोक अर्थात उस श्लोक के आधार पर बाकी अन्य सारे श्लोक चलते हैं त्रैया च उपनिषदिश्च सांख्य योग सात उप गेयमात्म्यम हरे अमन्यत पुत्र का हरिंसा अमन्यत आत्मजम, तो चाहे सब शास्त्रों में कृष्ण की कैसी भी स्तुति की गई हो लेकिन यशोदा माई ने कृष्ण को केवल अपना पुत्र का स्वरूप माना तत्पश्चात दामोदर लीला जिसके विषय में हम लोग विस्तृत वर्णन कर चुके हैं और इस दामोदर लीला में वर्णन आ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा माई के परिश्रम को देखकर बंध गए तो कृष्ण को बांध दिया तब बलराम जी वहां घूमते हुए आए और कृष्ण को बंधन में देखकर बलराम जी उपहास करने लगे अरे कृष्ण क्या करतु तूने किए थे इसका परिणाम मिल ही गया तुमको कृष्ण बलराम जी को देख कर बोलते अरे बड़े भैया होने के कारण आपका कर्तव्य बनता है कि आप मुझे छुटकारा दो ये नहीं कि मेरा मजाक करो तो बलराम जी अंदर घुसते हैं और कहते हैं किसने कृष्ण को बांधा किसने बांधा बताओ यशोदा माई आती है बोलते मैंने बांधा बता क्या करेगा बलराम जी कहते हैं आप जानते नहीं कृष्ण कौन है यशोदा माई पुस्तिक कौन है बलराम जी कहते हैं कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है राम नरसिंह वामन कूर्म मत्स्य ये सारे अवतार उनसे प्रकट हुए हैं यशोदा माई छड़ी उठाई बोले फिर तू कौन है बता तो बलराम जी कहते हैं वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध ये सारे अवतार मुझसे प्रकट हुए हैं मैं प्रथम विस्तारित अवतार हूँ यशोदा माई छड़ी उठाकर बोलती बलराम जी को सारे अवतारों को मेरे घर में जन्म लेना था क्या और तुम आवाज उठाओगे तुमको भी बांध दूंगी बलराम जी भागे भागे गए कृष्ण के पास बोले कृष्ण जैसी खरनी वैसी भरनी इतना तुमने किया है लूटपाट थोड़ा दिन बंधे रहो अच्छा ही रहेगा तो दामोदर लीला में जब यशोदा माई ने वात्सल्य प्रेम से कृष्ण को बांध दिया तो साख्य प्रेम से वो रस्सी नहीं छूट सकती थी इसलिए आगे यशोदा माय की महिमा का वर्णन करते हुए हो, यहां पर श्लोक आया है नेमो न, न श्रीरपी अंग संश्रया प्रसादम ले भी रे गोपी याप विमुक्ति भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा माई को ऐसा आशीर्वाद दिया जो उन्होंने अपने पुत्र ब्रह्मा जी हाँ और अपने पोते शिव जी और अपनी पत्नी लक्ष्मी लक्ष्मीजी को नहीं दिया वो यशोदा माई को दिया माता का स्थान तत्पश्चात दामोदर जी सोचते हैं कि रिशेर भगवत मुक्त्य सत्यम कर्तुम वचो हरि जगाम शनक सत्र यस्ताम मेरे भक्त नारद मुनि ने भविष्यवाणी की कि इन दो वृक्षों का उद्धार करना है नलकुवर और मणिग्री इसलिए दामोदर लीला करने के पीछे कई कारण थे एक भक्ति की शक्ति सिद्ध करना दूसरा यशोदा माई के गुणगान करना और तीसरा भक्तों की वाणी की क्या शक्ति है इसको सिद्ध करना अगर भक्तों ने कुछ इच्छा की उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए कृष्ण पूरे दुनिया को पलट पलट देंगे इसलिए भक्तों की वाणी को बहुत गंभीरतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए नारद मुनि ने एक वचन कहे कृष्ण की दिशा बदल गई और सीधा वो उखल लेके गए और जाकर उसको खींचने लगे उखल और रस्सी दोनों में वार्तालाप होने लगा उखल ने कहा मेरा कितना सौभाग्य है कृष्ण के उदर में बंधा हूं हाँ रस्सी ने कहा तो उखल ने कहा देखो कृष्ण के चरणों का रज मुझे धीरे धीरे बीच बीच में स्पर्श होता है मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है तो दोनों आपस में चर्चा करने लगे फिर बाद में वो विचार करने लगे कि वास्तव में जो भी सौभाग्यशाली हो वो ठीक है लेकिन दोनों को एकत्रित होकर नलकुवर और मणिग्रीव यमलार्जुन वृक्षों के उद्धार का कारण बनना पड़ेगा तो कृष्ण कहते हैं अगर चाहे आप अपने व्यवहार में खल भी क्यों ना हो अगर कोई खल भी हो अयोग्य हो दैवी योग्यताएं न भी हो लेकिन जैसे उखल कृष्ण के पद चिन्हों में चलते हुए चला गया और कृष्ण से बंधा रहा तो अगर आप हरिनाम संकीर्तन और श्रीमद भागवत से बंधे रहोगे और महान आचारों के पद चिन्हों में चलते रहोगे तो चाहे आप कितने ही बड़े खल क्यों ना हो आपको इस जगत के बद्ध जीवों को उद्धार करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि आप बहुत दीर्घ काल तक प्रतीक्षा मत करो जैसे अवसर मिलता है प्रचार आरंभ कर दो क्योंकि वो दिन कभी नहीं आएगा जब प्रचुर मात्रा में समय आपको मिलेगा राधानाथ महाराज एक बार बेलगाम जा रहे थे प्रोग्राम के लिए फ्लाइट में देखा महाराज जी ने कि उनका जो असिस्टेंट है सेक्रेटरी वो बहुत प्रसन्न लग रहा है तो महाराज ने कह रहे बहुत खुश लग रहे हो क्या बात है बोले महाराज जी आप है मैं तो हमेशा रहता हूं लेकिन हमेशा इतने खुश नहीं लगते बोले क्या करें आज इंडियन क्रिकेट टीम हमारे साथ फ्लाइट में तो भारत में 33 कोटी देवता तो पूजनीय है लेकिन ये 11 देवता विशेष रूप से पूजनी है तो जैसे ही फ्लाइट लैंड हुआ तो भक्त लोग हरिनाम के साथ खड़े थे वहां पर क्रिकेट टीम को लगा उनके लिए खड़े हैं लेकिन एक भी गार्लैंड उनको मिला नहीं फिर देखा किसके लिए खड़े हैं फिर महाराज बाहर आए तो एक क्रिकेटर महाराज का सामान वामान उठा के लेके गया और बोलने लगा महाराज को मेरी भी इच्छा है भक्ति भक्ति करने की भजन करने के लेकिन क्या करें इतना बिजी रहता हूं समय नहीं मिलता आशीर्वाद दें कि मुझे समय मिले महाराज ने कहा जरूर आशीर्वाद देता हूं छह महीने में वो क्रिकेटर अजय जडेजा बैन हो गए क्रिकेट से लाइफ लॉन्ग तो इसलिए आशीर्वाद लेने के पहले थोड़ा सावधान रहना आशीर्वाद का परिणाम क्या होगा कोई भरोसा नहीं इसलिए यहां पर कहा गया है कि जितना भी समय मिले चाहे कितने भी आपके अंदर कमियां क्यों न हो उस मार्ग पे चलते चले जाओ उस मार्ग पे चलोगे और आश्रय ग्रहण करोगे उद्धार अवश्य होगा आगे माता और कृष्ण और बलराम बड़े प्रेम से सेवा में लगे थे और आगे उन्होंने विचार किया कि अब हम गोकुल से वृंदावन आ जाएंगे और संपूर्ण समुदाय गोकुल से वृंदावन आ गया पता है क्यों सारे ब्रजवासियों ने क्या सोचा पूतना शकटासुर वत्स अपने त्रिनावर्त ये सब असुर आकर आक्रमण कर रहे हैं कृष्ण के ऊपर यह गोकुल कृष्ण के लिए सेफ नहीं है कृष्ण का यहां पर भला नहीं होगा और क्योंकि कृष्ण की सुरक्षा के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है इसलिए हम लोग अपने निजी पारिवारिक संपत्ति को यहीं पर त्याग कर यहां से निकलेंगे जिससे कि कृष्ण सुरक्षित रहे कृष्ण को केंद्र बनाकर हम लोग अपना डिसीशन बदलेंगे ऐसा नहीं कि हमारा डिसीजन निर्धारित करके कृष्ण को कहेंगे तू बदल तो ये वृंदावन है वृंदावन अर्थात कृष्ण और कृष्ण के वैष्णव भक्त और गुरुजनों के आदेश और इच्छा के अनुसार हम सभी अपनी इच्छा बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं ये नहीं कि कृष्ण और वैष्णवों को पार बार प्रश्न पूछते रहें। आप ऐसा क्यों कर रहे हो आप वैसा क्यों कर रहे हो ये प्रश्न पूछना ज्ञान मार्ग के अंतर्गत उचित है जो भक्ति मार्ग में आ गया और भक्तों का वेश धारण कर लिया लेकिन भक्ति तत्व क्या है नहीं समझा वही व्यक्ति ऐसा प्रश्न करता रहेगा ऐसा चुनौतीपूर्ण व्यवहार ये भक्ति के लक्षण नहीं है बृंदावन के लक्षण नहीं है इसलिए यहां पर सारे ब्रजवासियों ने सोचा प्रॉब्लम तो नंद महाराज और यशोदा के बेटे का है ना ऐसा करते हैं हम बोलते हैं उन दोनों को अपने बच्चे को लेकर आप यहां से निकल चलो जैसे ही कृष्ण और बलराम और यशोदा और नंद महाराज वृंदावन से चले जाएंगे गोकुल से चले जाएंगे गोकुल शांत हो जाएगा तो इसलिए भक्ति का मूल अर्थ है निःस्वार सेवा भाव और जब इस व्यक्ति इस बात को कोई समझेगा नहीं तो वो वास्तव में गलत दिशा में चला जाएगा तत्पश्चात कृष्ण और बलराम गोवत्सों को संभालना आरंभ करते हैं और नंद महाराज ने यह सोचा कृष्ण और बलराम को शिक्षा पाने के लिए साक्षात इनका देखभाल करना आवश्यक है तत्पश्चात वहाँ पर उनके बीचों बीच एक असुर का रूप धारण करके वत्स का रूप धारण करके आ गए वहाँ बकासुर एक बीच में वत्सासुर का वर्णन शायद नहीं हुआ एक वत्सासुर भी आता है वो शायद छूट गया लेकिन यहां पर इसी में है वत्सासुर और बकासुर ठीक दोनों हैं तो वत्स के रूप में वो असुर आए और कृष्ण ने उनको पहचान लिया और उठा उठा के पटक दिया समाप्त कर दिया सरस्वती ठाकुर डिटेल्ड परपोर्ट इसके ऊपर लिखे हैं वत्सासुर के ऊपर बॉइस मेंटेलिटी ऑफ एंजॉयमेंट अगर हमको लगे कि हमारा यौवन हमारे भोग के लिए है इंद्र तृप्ति के लिए है जैसे आप गो को जाके देखोगे तो चंचल घूमते रहेंगे यहां से वहां वहां से यहां अगर अपने मन माने के अनुसार हम कार्य करें और हमें लगे कि ये अनुशासन अनुशासन क्या है ये इसकॉन वाले बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन डाल देते हैं हम तो स्वच्छंद विचरण करना चाहते हैं बछड़े की तरह कैसे बछड़ा उछलता रहता है वैसे हम भी उछलना चाहते तो ये वत्सासुर है और बकासुर जो बक के रूप में आए वो भी काम वासना के प्रतीक और कृष्ण उनके अंदर प्रवेश करके उनके अपने भुजाओं से कृष्ण ने उनके दोनों बीक्स को समाप्त कर दिया और उनको वहीं पर मार डाले और तब पश्चात अघासुर वहां आए अघासुर के उदर के भीतर सारे ग्वाल बाल मित्र चले गए अघासुर प्रतीक्षा करे की कृष्ण भी अंदर आएंगे. कृष्ण अंदर प्रवेश कि और अंदर प्रवेश करश्चात कृष्णने आपण आकार बढान आरम्भ किया कृष्णने क्षणभर मे आकार बढाकर अगासुर की मृत्यू के कारण बने अघासुर समाप्त हो गे अगासुर के नाश का समाचार जर स्वर्गलोक मे गो स्वर्ग लोक मे ब्रह्माजी इस बाणेने कि एक सामान्य ग्वालबाल ने किस प्रकार अघासुर की मृत्यु के कारण मने तब ब्रह्मा जी ने उन गायों को और गोवत्सों को चुरा लिया और तब कृष्ण देखे कि सारे गाय गोवत्स और मेरे ग्वालबाल मित्र चुरा लिए गए कृष्ण ने तुरंत ब्रह्मा जी के इस उत्पाद को देखकर स्वयं विस्तारित कर लिया और एक एक गाय और गोवत्स कृष्ण ने ही वही रूप धारण कर लिया एक वर्ष तक गायों से वो गोवत्स के रूप में कृष्ण दूध पी रहे थे और ग्वालबाल के रूप में कृष्ण माताओं से स्तनपान कर रहे थे, और जब एक वर्ष के पश्चात बलराम जी को शंका हुई कृष्ण से पूछा कृष्ण ने कहा मैं ही हूं तब जाकर बलराम जी देखे कि ब्रह्मा जी देखना चाह रहे थे कि एक वर्ष के बाद क्या उत्पात मची है आके देखा तो पूरे वृंदावन में सारे ग्वाल बाल सारे यथा यथारूप हैं, ब्रह्मा जी देखे यहां पर भी हैं और मैंने जहां छुपाया वहां पर भी हैं ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए और भ्रमित होकर कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करने लगे हाँ क्या कहते हैं श्री ब्रह्म नव मेड्युषे तड़ितंबरा गुंजवताश परीपीलसुखाय वन्यसृजे कवल लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपंगजाय ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान आपके साथ मैंने छल किया मेरी गलती है लेकिन आपकी भी गलती है भगवान बोलते अरे चोरी ऊपर से सीना चोरी मुझे गालियां दे रहा है ब्रह्मा जी कहते हैं क्या करें इतने शक्तिशाली व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम होते हुए भी सामान्य बालक की तरह घूमोगे तो हम भ्रमित नहीं होंगे तो क्या होंगे तो कहते हैं ब्रजवासियों का कितना सौभाग्य थे अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप व्रजो कसाम यमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम तब भगवान तालवन में प्रवेश करते हैं और तालवन में प्रवेश करने के पश्चात सारे बाल बाल मित्र कहते हैं हमें कुछ ताल फल ला के दो कृष्ण सोचते हैं कि भाई इतने समय मैंने कई असुरों का विध्वंस किया अभी तक बलराम जी ने अकाउंट नहीं खोला और फिर जब सारे फलों को तोड़ने लगे तो धेनुका नाम का असुर भागा भागा आया बलराम जी ने उसको चरणों तले उठाकर पटक दिया और सारे ताल गिर गए देखते ही देखते सारे गधों को कृष्ण और बलराम ने समाप्त कर दिया धेनुका मिथ्या अभिमान का प्रतीक है मैं और मेरा ये मेरा वन है मेरे अनुमति के बिना कोई यहां पर प्रवेश नहीं कर सकता तत्पश्चात वहां यमुना के ही एक सरोवर में कालिया रहते थे अपने विशैले तत्व से उन्होंने उस तालाब को प्रदूषित कर दिया था कृष्ण उस कालिया ह्रद में प्रवेश किए छलांग लगाकर कालिया के हजारों फनों के ऊपर चढ़ गए और वो नृत्य आरंभ करने वाले थे लेकिन नृत्य आरंभ नहीं किए क्योंकि सारे ब्रजवासी वहां आ गए लेकिन कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे थे कब राधा रानी आएगी और राधा रानी आने के बाद कृष्ण ने अपना नृत्य आरम्भ किया और नृत्य क्या किया कालिया का सर पटक पटक के पीट डाला और कालिया के मुख से सारा विश बाहर निकल आया और सारा विश कालिया का बाहर निकला तब उनके सारे जो पत्नियां थी वो कृष्ण से प्रार्थना करने लगीं आ, और वो कहने लगी कि हे प्रभु आप हमारे पति के ऊपर क्यों इतनी कृपा दिखाए हाँ क्योंकि दीर्घकालीन तपस्या के पश्चात किसी को आपके चरणों का रज प्राप्त होता है वो कैसे हमारे पति को प्राप्त हो गया तो कालिया का पिछला जीवन बताया है कि वास्तव में गरुड़देव जब एक मछलियां खाने वहां उस आ, सरोवर में आते थे तो वहां की मछलियों के नेता ने जाकर शौबरी मुनि को कंप्लेन्ट किया कि गरुड़ बार बार आक्रमण करते हैं उनको उनसे बचाओ तो शौबरी मुनि को सोच समझ के काम करना चाहिए वो बोले नहीं नहीं हम इनको आश्रय देंगे भरत महाराज जैसे ही आई विल बी योर सेवियर मैं तुमको बचाऊंगा कैसे गरुड़ से और गरुड़ को अभिश्राप दे दिया यहां प्रवेश करोगे नष्ट हो जाओगे तो गरुड़ एक वैष्णव के प्रति अपराध करने के कारण शौबरी ऋषि का पतन हुआ अभिश्राप के कारण गरुड़ वहां आना बंद किए गरुड़ आना बंद किए तो कालिया का साहस आ गया वो अंदर घुसा तो सारे जितने मछली थे एक साथ वन शॉट मारे गए गरुड़ तो बीच बीच में कोटा सिस्टम में खाते थे यहां पर तो कालिया के आक्रमण से सब झुलस गए तो इसलिए मैं कह रहा था कि कई बार बिना अधिकार के हम कोई सेवा करने जाए और किसी का उद्धार करने जाए पूर्वी समस्या से बड़ी समस्या हो जाती है कालिया द्वेश के प्रतीक है और जब हम हरिनाम लें तो हरिनाम हमारे जिहवा पर तांडव करते हुए अंदर के द्वेष को बाहर निकालेगा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे तत्पश्चात प्रलंबासुर ग्वालबाल मित्र का रूप धारण करके बलराम जी को मारने का प्रयास किए बलराम जी उनके कंधे पर बैठे हुए बलराम जी ने प्रलंबासुर के सर पर दे मारा क्षण भर में विशाल काय प्रलंबासुर गिर गए प्र, प्रलंबासुर भी इस प्रकार के सूक्ष्म मैथुन के प्रतीक हैं और दो राक्षस धेनुका और प्रलंबासुर दोनों का वध साधना भक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है समझना क्योंकि बाकी अनर्थों को कृष्ण स्वयं समाप्त कर देंगे लेकिन मिथ्या अहंकार स्थूल और सूक्ष्म अहंकार को नष्ट करने के लिए बलराम जी अर्थात गुरु की सेवा और वैष्णवों की सेवा बहुत आवश्यक है तब जाकर इस मिथ्या अभिमान से मुक्त हो सकते हैं उसी रात्रि को जब वो लोग सो रहे थे अचानक चारों दिशाओं में एक दावाग्नि आ गई और उस दावाग्नि को देखकर कृष्ण ने अपने सब भक्तों को कहा अपने आंखें बंद करो और आंखें बंद करने पर कृष्ण ने उसको पी गए दावानल पान दावानल क्या है वैष्णव समुदाय में कलह मतभेद जब वैष्णव समुदाय में तू तू मैं में आरंभ हो जाता है तो उस दावाग्नि से कृष्ण हमको बचाएंगे जब उनसे प्रार्थना करेंगे तत्पश्चात वृंदावन के वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन आता है और कहा गया है गिरे वर्ष धारा भी हन्यमाना न विव्युतु अभिभूय व्यसने यथा अध चेतसा जैसे वर्षु में पर्वती चट्टान पर वर्षा गिरे तो चट्टान को शुद्ध कर दे वैसे ही जब हमारे भक्तों भक्तों के जीवन में भक्ति के जीवन में जब समस्याओं की मूसलाधार वर्षा होती है समझना चाहिए वो हमें शुद्ध करने के लिए है फिर भगवान श्री कृष्ण वादन कर रहे थे उसको देखकर गोपियों ने वेणु गीत गाया और वेनु गीत में भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं बरहा पीडम है करन कनक कपिशम जयंती चमालाम अधर सुधया गी गोप ब्रंदै ृंद बृंदम गीतकीर्ति तत्पात गोपियों का वस्त्र हरणली कृष्ण ने कहा कि अगर आप मेरा आश्रय चाहते हो तो हर प्रकार के मिथ्या अभिमान और अहंकार से मुक्त होना है फिर भगवान श्री कृष्ण ब्रज के वृक्षों की स्तुति करते हैं पश्चितान महाभागान परस्य परस्यन्त जीवितान वात वर्ष आत्महिमान सहंतो वारय ब्रज के वृक्ष कितने कृपालु हैं दयालु हैं दूसरों का उद्धार करते हैं सेवा करते हैं स्वयं कष्ट झेलते हैं दूसरों को कष्ट से संरक्षण देते हैं और इसलिए ये जीवन की सफलता है एतावत जन्म साफल्यम दे नाम यह देषु द्विज पत्नी लीला ब्राह्मणों के पास जाकर प्रार्थना करते हैं कृपा करके हमें कुछ भोग की सामग्री दीजिए ब्राह्मण कहते हैं यज्ञ का समय नहीं हुआ कृष्ण बलराम ग्वालबाल मित्रों को उनकी पत्नियों के पास भेजते हैं चतुर्विदम बहुगुणम अन्नम मादाय भाजने अभिशसु मुदम सरवा समुद्रगा सारे भांड को ले लेकर भरकर उसको लेकर चलते हैं कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने मांग की उसको अवश्य पूर्ण करेंगे कृष्ण कहते हैं कृपा करके आप जाइए अपने घरों पर श्रवणात्तनात् ध्यानात् मई भावनुकीर्तनात् न तथा संषि न प्रतिया तथो ग्रहण निषिद्यमाना पतिवी भ्रातृवि भी, भी सह भगवती उत्तम श्लोक दीर्घ श्रुत धृताशया बहुत सारे लोगों ने सामाजिक प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए ब्राह्मण पत्नियों को कृष्ण के निकट जाने से रोका लेकिन दीर्घ श्रुत धृताशया दीर्घ काल तक श्रवण किया था इसलिए उनके हृदय में आत्मविश्वास था और वो पहुंच गए और कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर गए तत्पश्चात गोवर्धन लीला आती है जिसके विषय में अभी हम लोग कुछ समय के बाद चर्चा करेंगे और इसलिए गोवर्धन लीला को अभी मैं वर्णन नहीं करूंगा कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया फिर इंद्र को अभिषेक कराया कृष्ण का अभिषेक इंद्रदेव ने अरावत के माध्यम से कराया और तत्पश्चात वरुण देव को द्वादशी के दिन एक सर्प ने वरुण वरुण के एक सेवक ने उनको पकड़ कर लेके गए और उनको लगा कि ये गलती की गलत समय पर उन्होंने स्नान किया लेकिन आचार्य बताते हैं कि वरुण के सेवक को समझना चाहिए कि नंद महाराज सामान्य व्यक्ति नहीं भगवान के पिता है और जीव गोस्वी बताते हैं कि वास्तव में जिस क्षण में स्नान किया वो अपशक्न नहीं था उचित था वो एक विशेष प्रकार का द्वादशी था तत्पश्चात यहां वर्णन आ रहा है गोपियों का नित्य सिद्ध गोपी साधना सिद्ध गोपी और जो गोपियां नहीं जा पाई कृष्ण के निकट वो कृष्ण का निरंतर चिंतन करते हुए उन्होंने अपना जीवन सफल किया गोपियां कृष्ण के साथ निरंतर सेवा करती रही और गोपियों ने यह बिताया कि वो नृत्य जिस नृत्य में भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के साथ साथ अगर हमारी इच्छा भी नृत्य करे उस लीला को कहते हैं रासलीला, अगर भगवान अपना दाया पैर जहां डालें, तो उस चाप के साथ हम भी उसी दिशा में पैर रखें बाई और नृत्य करें तो हम भी बाई और नृत्य करें भगवान की इच्छा के साथ तालमेल रखने की शक्ति और सामर्थ्य को कहते हैं रासलीला तो इसलिए भगवान और वैष्णवों की इच्छा के साथ कदम से कदम मिलाना यह वृंदावन है तो इसलिए इस बात को लोग सुन तो लेते हैं लेकिन समझने के लिए जीवन भर का कसरत लगेगा तो इसलिए हम लोग के इस में बहुत बड़ी आदत है प्रश्न पूछना ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा क्यों कर रहे हैं इन्होंने ऐसा क्यों किया राधा स्वामी ऐसा क्यों कर रहे हैं अरे भैया रास लीला का अर्थ है कि जैसा हो रहा है उसके साथ नृत्य करे उस इच्छा में इच्छा बटाए इच्छा मिलाए ये नहीं कि उनको कहे आप ऐसा मंत्र नृत्य कीजिए आप ऐसा करो तो गोपियों ने कभी कृष्ण से प्रश्न नहीं पूछा रात्रि को ही क्यों आप हमको बुलाते हो थोड़ा सुबह के समय भी हो सकता है थोड़ा दूसरा शिफ्ट में करते हैं रात को सो जाने तो फ्रेश हो जाएंगे फिर नाचेंगे तो इसलिए यहां पर इक्तीसवें श्लोक इक्तीसवें अध्याय के नवा श्लोक तब कथाम तप तीवन कवि भी कल्मह बोलो श्रवणमंगलमदा भो वि गृहती भूरीदा ज तो ये रासलीला चलती चली गई और तत्पश्चात शंखाचूड़ ने सब गोपियों को आक्रमण करने का प्रयास किया कृष्ण ने उनको समाप्त कर दिया और उनकी मणि छीन ली और उस मणि को लेकर राधा रानी को दे दिया वही मणि बन गई शमंतक मणि तो शंखाचूड़ भी ऐसे अवैध स्त्री संघ एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें बचना है तत्पश्चात गोपियों ने युगल गीत गाया भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन किया और फिर अरिष्टासुर आए और अरिष्टासुर भगवान पर आक्रमण किए और कृष्ण ने उस अरिष्टासुर का वध किया और इस अरिष्टासुर के वध के कारण बाद में राधा रानी और गोपियों ने मांग की और तब जाकर राधा कुंड और श्याम कुंड तैयार हुआ तब नारद मुनि घूमते हुए गए कमस के पास और कहने लगे अब कमस तुमको बता ही देता हूं कि तुम्हारे मारने वाला व्यक्ति कृष्ण कौन है इतना सब लीला होने के बाद नारद मुनि ने बता दिया क्योंकि नारद मुनि को लगा समय बीतता जा रहा है कृष्ण तो लीला में लगे हुए हैं लीला चलती रहेगी लेकिन कृष्ण के मनोरंजन का समय हो गया अभी बिजनेस का टाइम आ गया है अब तब जाकर कंस ने अपना लास्ट एक असुर भेजा केशी और व्योमासुर और केशी घोड़े के रूप में आके आक्रमण किए और कृष्ण ने उनका विध्वंस किया और अक्रूर जी, जी जैसे ही कृष्ण के पाद चिन्ह देखते हैं देह भ्रताम इन अर्थो हित्वा दम्बम भीम शुचम संदेशा त्योहर लिंग दर्शन श्रवणादि वो सोचते हैं कि मनुष्य का देह मैंने इतना भारी इसको धारण किया है इसी दिन के लिए इयान अर्थो हित्वा दम्बम भियम शुचम भय शोक इत्यादि को त्याग कर मैं वास्तव में आपके चरणों का आश्रय ले सकू और सारे गोपियां देखे कि कृष्ण को लेकर अक्रूर जी जा रहे हैं तो सारी गोपियां बाहर आ गई एवं ब्रहाणा विराहा वृशम ब्रजस्त्रिय कृष्ण विषक्त लालसा विस्तृत जज्जा रुदुस्म गोविंद दामोदर माधवे ये कृष्ण को लेकर अक्रूर जी जा रहे हैं और अक्रूर जी कितने क्रूर हैं और गोपियों ने अक्रूर जी के प्रति कुछ इस प्रकार से अभिश्राप दे दिया और क्योंकि अक्रूर जी ने गोपियों का श्राप खाया इसलिए अक्रूर जी भविष्य में चलकर सामंतक मणिकांड में फंसे और तत्पश्चात अक्रूर जी प्रार्थना करते हैं और कृष्ण और बलराम मथुरा में प्रवेश करते हैं कृष्ण एक धोबी की हत्या करते हैं और आशीर्वादी को आशीर्वाद दे देते हैं फिर कृष्ण आते हैं कुब्जा के पास और कुब्जा के तिरछे शरीर को सीधा करके उनको शुद्ध करते हैं जो पिछले जन्म में सूर्पणका थी सूर्यका के रूप में रावण की बहन के रूप में रामचंद्र ने उसको कृपा नहीं की लेकिन कृष्ण ज्यादा कृपालु हैं और तत्पश्चात वो इस अंदर विशाल प्रासाद जो बनाया था उसमें प्रवेश किए के हाथी ने आक्रमण किया कृष्ण ने नन्हे स्वरूप में भी कुवलियपीड की हत्या कर दी और देखते ही देखते चाणुर और मुस्टिक उनके सामने आ गए और जैसे ही कृष्ण उस रंग क्षेत्र में प्रवेश करते हैं वहां उपस्थित सभी लोगों ने कृष्ण के सुंदर रूप को प्रवेश करते हुए देखा और इस श्लोक में भक्त के जीवन में बारह रस जो आते हैं उनका वर्णन आ रहा है मल्ला नाम, नाम, नाम स्मरो मूर्तिमान गोपा स्वजनो सता क्षितीभुजांत्रो शिशु मृत्युर्भोजपे विराड विदुषा तत्व परम योगिना नाम पर देवते विदितो इस प्रकार चाणुर और मुष्टिक ने कृष्ण और बलराम के साथ युद्ध किया जितने रंग क्षेत्र में सभासद बैठे थे सबको लग रहा था कितना बड़ा अन्याय है कितने विशालकाय मल और एक कहा मासूम 10-11 वर्ष के बालक लेकिन कृष्ण ने अपनी शक्ति से बलिष्ट भुजाओं से उनको समाप्त कर दिया और गोपियां सोच रही थी कि क्या भगवान श्री कृष्ण का रूप है और वो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मान रही थी और फिर कंस को कृष्ण ने उस रंगक क्षेत्र के मैदान में नीचे उतारा और कंस के वक्ष पे चढ़कर कृष्ण ने अपने मुष्ठि प्रहार से कमस का विध्वंस किया और कमस का पराजय हुआ और कृष्ण विजयी हुए कृष्ण भगवान की वसुदेव और देव की छूट गए लेकिन वो सोच रहे थे कि अब तक नंद महाराज ने कृष्ण को शिक्षा दी तो केवल गोचारण की लेकिन एक्चुअल एजुकेशन डिग्री नहीं मिला है उनको तो इसलिए उनको भेज दिया संदीपनी मुनि के आश्रम में और संदीपनी मुनि के पुत्र को वो वहां से बचा के ले आए समुद्र से फिर यहाँ पर उद्धव जी को भेजते हैं और भ्रमर गीत राधा रानी सुनाती हैं, और कृष्ण कुब्ज और अक्रूर के घर में जाकर उनको संतुष्ट करते हैं मथुरा में और अक्रूर जी को सेवा में नियोजित करते हैं और अक्रूर जी को सबसे पहली सेवा देते हैं जाके हस्तनापुर में जाइए क्योंकि अब कृष्ण धीरे धीरे बिजनेस लाइक मूड में आ रहे हैं तो यह जो धृतराष्ट्र वाला यह स्लाइड दिख रहा है यह शुरुआत है परित्राणाय साधु हो नाम बिना दुष्कृम तो अभी तक जो कमस ने भेजे थे वो सब खिलौने थे लेकिन अभी जो बड़े बड़े असुर बैठे हैं उनको विध्वंस करने की योजना भगवान आरम्भ करते हैं और फिर जरासंध का आक्रमण हुआ जरासंद ने आक्रमण किया कृष्ण और बलराम ने के कई-कई जरासंदी -कई सेनाओं को क्षण भर में समाप्त कर दिया हर एक घोड़े तक को भी समाप्त किया और जरासंध को भी बलराम मारने वाले थे गदा से कृष्ण का रुको रुको रुको इसको छोड़ो और लोगों को पकड़ के लाएगा यह तो हम लोगों का जो मिशन है विनाशाय दुष्कृता ये जरासन से अच्छा प्रीचर दूसरा मिलेगा नहीं हम लोग को यहां वहां सबको ढूंढने की आवश्यकता नहीं एक जगह बैठे रहेंगे जमा करके लेके आए गए सत्रह बार जरासन प्रीचिंग करकर के ले आए असुरों को कृष्ण और बलराम एक ही स्थान पर बैठ के समाप्त किए सबको और फिर ऐसा हुआ कि कल ने आक्रमण किया और कृष्ण काल से भागते हुए गए और सोचा कि अब एक ओर से जरासन दूसरी ओर से कालायावन भागते हुए गए और एक उन्होंने गुफा में प्रवेश किया अंदर मुचकुंद सो रहे थे उनको पता नहीं था कौन और काल यवन भागे भागे आए और काल्यवन को लगा यही कृष्ण है और सीधा लात मारा वो मुचकुंद थे मुचकुंद के नेत्र खुले भस्मीभूत हो गए काल्यवन क्योंकि मुचकुंद देवताओं के लिए युद्ध किए थे और देवता जब प्रसन्न होकर बोले कुछ वरदान मांगो बोले मैं बहुत थक गया हूं, सोना ग्या न मे उठाय भस्मीभूत करूंगा वरदान देस्म करुंद की मुचकुंदो भस्म करचकुंद बडे प्रसन्न हुए निर्जित्य दिच्र अभूत विग्रह वरासन स्तम समराज वंदित प्रकार स्तुती करणे लगे प्रभो आपके शक्ति को हम पहचान नहीं पाए तो जरासन ने देखा कि गुफा के अंदर घुसा है चलो इसको यहीं समाप्त करते हैं और चारों दिशाओं से उस प्रश्रवण पर्वत पे आग लगा दी लेकिन और कृष्ण और बलराम ऊपर से सीधा छलांग लगाए बॉलीवुड के स्टंट भी इसके सामने फीके पड़ जाएंगे कृष्ण और बलराम जैसे दिखाया अब कृष्ण ने विचार किया कि गोपियों के साथ बहुत मजा कर लिया लेकिन अब लाइफ में सेटल डाउन होना है तो फिर कृष्ण ने सोचा कि चलो अब रुक्मिणी देवी के साथ विवाह करते हैं रुक्मिणी देवी ने कृष्ण को एक प्रेम पत्र भेजा श्रुता गुणान भुवन सुंदर छिन्वतापम प्रभो आपके सौंदर्य का वर्णन सुनकर मेरा अंग ताप समाप्त हो गया कृपा करके मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार कीजिए और रुक्मिणी देवी दीर्घकालीन प्रतीक्षा कर रही थी लेकिन कृष्ण संपूर्ण द्वारका की सेना के साथ वहां पहुंच गए शिशुपाल और पुना लग रहा रुक्मिणी हमारी हंगी देखतेही देखते, देखते कृष्णने रुक्मिणी कोहरण किया आपण रथ मे रख करहस्य कर भगवान चह मास्मभैर वमलोचने हा जैसे कृष्णने रुक्मिणी देवी को उठा के आपण रथ मे रखा औरे हाथमें उस लगाम को दे रुक्मिणी देवी घबरा गे कृष्ण कहते अरे चिंता मत करो अध सारे शिशुपाल की सेनाएं समाप्त हो जाएंगी किसके द्वारा तावक आपकी सेनाएं इनको समाप्त करेंगी सेना कहां की थी द्वारका की थी द्वारका की सेनाओं को कृष्ण तुरंत ट्रांसफर कर देते हैं रुक्मिणी को कहते आपकी सेना इसलिए गोलोक के साम्राज्य का ऐश्वर्य देने के लिए भगवान द्वार खोल के खड़े हैं और वेट कर रहे हैं कब जीव आएगा और हमारे गोलोक के ऐश्वर्य को पूरी तरह स्वीकार करेगा हमसे अधिक भगवान आतुर हैं अपना हर प्रकार का समृद्धि हमको देने के लिए तब आगे बलराम जी कहते हैं कि रुक्मणी रुक्मी को हम मारेंगे अब रुक्मी और शिशुपाल बड़ा हताश होके बैठा है जरासंध शिशुपाल के आके पास आके बोलता है तो दुखी क्यों है शिशुपाल ने कहा हार गया इसलिए जरासर ने कहा मुझे देख 17 बार हारा हूं हम होंगे कामयाब एक दिन क्यों चिंता करते हो मुझे देखो और फिर रुक्मी यहां आए तो रुक्मी को मारने के लिए तैयार थे रुक्मी कहते मत मारो मत मारो और कृष्ण बलराम और रुक्मिणी के इस मतभेद को देख चुप हो जाते हैं कॉन्ट्रोवर्सी में प्रवेश नहीं करना चाहते फिर बलराम जी सोचते हैं चलो कोई बात नहीं और देखिये रुक्मि को एक ऐसा शेविंग मार दिया कि अलग हेयर स्टाइल दे दिया हिप्पी कट दे दिया और तत्पश्चात फिर प्रद्युम्न की कथा आती है श्यामतक जो मणि है उस कांड के अंतर्गत बताया गया है कि चाहे कृष्ण भगवान क्यों ना हो लेकिन इस जगत की गाली खानी पड़ती है चाहे कितना भी श्रेष्ठ व्यक्ति क्यों न हो द्वेष से हम नहीं बच सकते और हर प्रकार के अफवाहों से हम नहीं बच सकते और फिर सत्य भामा के साथ कृष्ण का विवाह होता है और फिर कृष्ण धीरे धीरे अलग अलग चुनौतियों पर विजय प्राप्त करके कालिंदी नग्नजीति मित्रबिंद इत्यादि से विवाह करते हैं है ना और फिर आगे चलकर सब लक्ष्मणा इत्यादि का साथ विवाह करने के बाद मुरा राक्षस और भौमासुर का वध करते हैं कृष्ण ये सब द्वारका में अब जो है देखिए वृंदावन में तो केवल हाथ में बांसुरी लेके खेल रहे थे परित्राणाय साधु नाम वृंदावन में कर दिया अब विनाशायच दुष्कृता हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए तो नीचे रखने का नाम ही नहीं एक के बाद एक शस्त्र चला रहे हैं और ये भौमासुर को मारने के बाद वहां सोलह जो रानियां थी सोलह सो रानियों के साथ उन्होंने विवाह कर लिया ये बताने के लिए कि सामाजिक दृष्टि से कोई कलंकित क्यों ना हो लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है कि हर व्यक्ति का मैं उद्धार करूं तो इसलिए कहते हैं जिसको समाज ने त्याग दिया उसको कृष्ण अपना लेते हैं और तब यहां पर अदिति जी के जो कुंडल और वरुण जी के छत्री उनको लौटाया भौमासुर के पास बंदी लोगों को मुक्त किया और फिर यहां पर कृष्ण अपने रानियों के साथ लीला करते हुए स्वर्ग में गए क्या लाने पारिजात वृक्ष और इंद्र के साथ युद्ध किया फिर कृष्ण रुक्मी के साथ प्रणय कलह करते हैं फिर प्रद्युम्न का जब विवाह चलता है तब उस समय रुक्मी और ब्रह्म बलराम जी बैठे हैं और खेलते रहते हैं और रुक्मी जी ज... बलराम जी जीत जाते हैं रुक्मी कहते हैं नहीं नहीं तुम नहीं जीते मैं जीता फिर बलराम जी कुछ बोलते नहीं फिर एक बार खेल खेलते हैं फिर रुक्मी बोलता है तुम नहीं जीते मैं जीत गया तो बलराम जी फिर कुछ नहीं बोलते तीसरी बार और पैसा लगाते हैं और वो बोलते हैं मैं जीत गया बलराम जी से रहा नहीं जाता गदा लेके सीधा देह मारते हैं वहीं पर समाप्त कर देते हैं तो तब यहां पर फिर उषा और अनिरुद्ध की कथा आती है यह सब बड़ी विस्तृत कथा है और उसके आगे फिर एक एक करके यह सब द्वारका की कथाएं और फिर अंत में हम देखते हैं कृष्ण पौंडरक काशीराज और सुदक्षिन को मारते हैं जगन्नाथपुरी में जो आप लोग गए आप लोग ने सुना भुवनेश्वर में किस तरह भगवान ने शिव जी को स्थान दिया काशीराज के समाप्ति के पश्चात फिर यहां पर द्विविड़ गुरिला को बलराम जी मारते हैं और नारद मुनि कृष्ण के दैनिक कार्यो को देखने के लिए सोलह हजार एक सौ आठ रानियों के राजमहल में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि कृष्ण न केवल सोलह हजार एक सौ रानियों का विवाह करते हैं सबको संतुष्ट भी रखते हैं तो ऐसा नहीं कि केवल विवाह कर दिया और सब लोग सोच रहे हैं कृष्ण का हमारे घर पर आने का शेड्यूल क्या होगा कृष्ण प्रतिदिन उनके साथ हैं हर व्यक्ति को उन्होंने इस प्रकार आनंद दिया और फिर कृष्ण सुधरमा असेंबली हॉल में आते हैं और वहां पर हर प्रकार के त्रिवृत्त से मुक्त परिस्थिति है फिर उद्धव जी के राय लेकर कृष्ण भीमसेन को लेकर अर्जुन को लेकर जाते हैं और जरासंद से निवेदन करते हैं कि युद्ध करो तो जरासन भीमसेन युद्ध करने के कर लिए तैयार हो जाता है युद्ध समान रूप से चलता है फिर कृष्ण अपने हाथ में घास का तिनका लेकर कहते हैं इसको काटो इस प्रकार कृष्ण का संकेत पाकर भीमसेन जरासंध के पैर के दो टुकड़े करता है और वो जीत जाते हैं राजसुय यज्ञ के विषय में कल हमने चर्चा किया और फिर दंटवक्र विदुरत और रोमहर्षण का वध कृष्ण करते हैं और फिर बलराम जी जाकर रासलीला करते हैं वृंदावन में सुदामा जी को उनकी पत्नी भेजती है कृष्ण को बुलाने शुश्रुषया परमया पाद संवाहना पूजितो देव देवेन विप्र देवेन देववत और कृष्ण सुदामा के भक्ति को देखकर इतने प्रसन्न होते हैं कि कृष्ण अपने आप को सुदामा जी को दे देते हैं ये जो दृश्य आप देख रहे हो इस कौन को चलाना है तो इसी तरह हम चला सकते हैं जब हम एक दूसरे वैष्णवों का सेवकों का सेवक बनने का प्रयास करें स्व भूते विश्व भावे न स्व सुखे नाभिवंदित जगाम स्वाल ताज नंदित इसमें वर्णन किया गया है आप दूसरे भक्तों को सबसे बड़ा अनुपम भेंट क्या दे सकते हो सस्नेह सम्मान स्नेह युक्त जब हम सम्मान देंगे इससे हृदय सबसे अधिक संतुष्ट होता है ये कृष्ण ने सुदामा को दिया इससे सुदामा इतने संतुष्ट हुए भूल गए कि पैसा लेने आए थे और फिर जगाम तात पथम अनुव्रज्य न अपने घर जाते हुए सुदामा जी पूरी तरह प्रसन्न थे तो सुदामा जी को भगवान ने करोड़पति बना दिया और फिर भगवान कुरुक्षेत्र में गए ब्रजवासियों को मिलने और कृष्ण के इस राजसी वैभव को देख राधा रानी और गोपियां हतोत्साहित हो गई और मन के रथ में कृष्ण को सवार करके उनको खींच के ले आई जिससे कि कृष्ण ब्रज के रूप में प्रकट हो जाए बृंदावन गोवर्धन यमुना पुली नई सब राधिक लीला पिता बंधुगण बड़ चित्र के मानी महाप्रभु रथ यात्रा में गा रहे हैं राधा रानी के भाव में हे प्रभु क्या आप वृंदावन को भूल गए गोवर्धन यमुना यहाँ पर रासलीला के से ब्रजेर ब्रज ब्रजनों को भूल गए माता पिता बंधुगण उनको भूल गए बड़ा चित्र अरे कितनी विस्मयजनक बात है के मन पासला आप कैसे इन सभी को भूल सकते हो तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ स्नेहमय जीवन बिताते हैं और देव की माता को उनके सब मृत पुत्रों को पुनर्जीवित करते हैं यमराज जी के घर पर जाकर ये बताने की यमराज के पास भी मेरी सत्ता चलती है सारे साक्षात वेद उनकी स्तुतियां करते हैं शिव जी ब्रकासुर को आशीर्वाद देते हैं कि जिसके सर पर हाथ रखोगे उसका सर फूटेगा शिवजी को देखकर शिवजी के बगल में पार्वती को देखकर, कर ब्रकासुर पूछते ये कौन खड़ी है सुंदरी शिवजी कहते मेरी पत्नी है ब्रकासुर बोलते मुझे वो चाहिए शिव जी पागल हो गए क्या तो ब्रकासुर अपना हाथ आगे करके शिवजी के सर पर रखने भागते हैं तो शिव भागते भागते गए कृष्ण आकर एक ब्राह्मण का रूप देकर उनको रोकते हैं और कहते हैं कि अपने सर पर रखो यार शिवजी तो बहुत वरदान देता रहता है आधा से ज्यादा फेल होता है तो वृकासुर अपने ही सर पर हाथ रखता है उसका सर फूट जाता है इस तरह जब शिवजी विपत्ति में होते हैं उनको कौन बचाता है कृष्ण तो दशम स्क में बताया गया है अहम आदिर ही देवानाम सब देवताओं का स्वामी मैं हूं इस प्रकार ये आगे लीला करते हुए ग्यारहवें स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं कि यहां पर द्वारका में लीला समाप्त करने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और ऋषि मुनियों का यहां पे अभिश्राप होता है क्योंकि सांब को एक पुत्री का वेश धारण करा के ले जाते हैं और गर्भवती कन्या के रूप में उनको लेकर जाके पूछते हैं कि इनका क्या होगा पुत्र होगा कि पुत्री इसको देखकर ऋषि मुनि क्रोधित हो जाते हैं वो अभिश्राप देते हैं कि ये आपके विनाश का कारण बनेगा और इसको देखकर वसुदेव जी भयभीत हो जाते हैं कि हमारे परिवार का क्या होगा और वो नारद मुनि से भागवत धर्म का विस्तृत वर्णन सूझते हैं पूछते हैं और तत्पश्चात निमी महाराज और नवयोगेंद्र बीच चर्चाएं यहां वर्णन होती हैं और इस टेबल पे जो दिया गया है यह प्रश्न और उत्तर जो निमी महाराज और उनके बीच चर्चाएं हुई उसका एक संक्षिप्त वर्णन आया है और देवतागण भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि प्रभु हमने आपसे निवेदन किया था कि आप अपनी लीला करें तो जैसे ब्रह्मा जी के साथ देवा देवता जाकर संकीर्तन करके बुलाए थे कि भगवान यहां अपनी लीला प्रसारण करें लेकिन अब वो कहते हैं प्रभु आपकी लीलाएं पर्याप्त और प्रचुर मात्रा में संपन्न हो गई चाहे कितना भी बड़ा फीसठ हो असीमित समय तक उसको नहीं खाया जा सकता इसलिए भगवान की लीलाएं परिपूर्ण है संपूर्ण है श्रेष्ठ है लेकिन दोष से विहीन सर्वगुण संपन्न पूर्ण पुरुषोत्तम चिदघन आनंदगण ज्ञानगन भगवान श्री कृष्ण के अति मनोरम मनोहर लीलाओं को भी विराम देना पड़ता है और देवता गण आकर कह रहे हैं प्रभु बस हो गया अब अपनी लीलाओं को विराम दीजिए और तब भगवान श्री कृष्ण के समक्ष यहां उद्धव आते हैं और उद्धव समझ जाते हैं कि अब सम्पूर्ण द्वारका का विनाश निश्चित है सारे द्वारकावासी नष्ट होने वाले हैं और उद्धव जी भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं तापत्रेणा भीत घोरे संतप्य मानस्य भवाद्वनेश, वनीश नान्य शरण तवांगी द्वंद्वात पत्रात अमृता वर्षात तो उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण प्रश्नों का उत्तर देने में कहते हैं किस प्रकार वैराग्य और समभाव रखें चौबीस गुरुओं की कथा बताते हैं मुक्त आत्मा को कैसे पहचाने वो कहते हैं कर्म ज्ञान और भक्ति और संग से मुक्त आत्मा की पहचान होती है असली भक्त कौन है गोपियों का वर्णन करते हैं कौन सा मार्ग अपनाए कहते हैं ज्ञान का अवलंबन करो और फिर शुद्ध सत्व में आओ ये भौतिक जगत को भोग करने की आवश्यकता क्या है तो प्रभुपात के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उनको कि जब तक हम इंद्रियों के और इंद्री विषय भोगों के साथ हम अपना तालमेल रखेंगे तब तक हम भ्रमित होंगे जैसे मैंने चार कुमारों को बताया विषयों से अपने मन को अनासक्त करो किस रूप में आपने कुमारों को ये ज्ञान दिया हमसावतार के रूप में सांख्य का ज्ञान दिया सारे अगर मार्ग शक्तिशाली हैं और आवश्यक है तो उनसे श्रेष्ठ कौन है तो कहते हैं कि भक्ति उनमें सर्वश्रेष्ठ है और मुक्ति के लोग किस प्रकार आप पर अपना ध्यान लगाएं अष्टांग योग के माध्यम से कितनी सिद्धियां हैं आठ प्रमुख और दस दूसरे भगवान की शक्तियां क्या है भौतिक और आध्यात्मिक मैंने ज्ञान भक्ति और अष्टांग योग सब सुना कर्मयोग बताइए वर्णाश्रम का विस्तृत वर्णन करते हैं भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य बताइए तो धर्म के विषय में विस्तृत ज्ञान देते हैं सही और गलत उचित और अनुचित से अनासक्त होकर कैसे मुक्त हो सकते हैं तो भगवान कहते हैं भक्ति का अर्थ है न बहुत अधिक आसक्ति न अनासक्ति और इसको छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की कथा में श्रद्धा रखना आवश्यक है जब तक कृष्ण कथा में पूर्ण श्रद्धा न हो उचित अनुचित का भेद करना आवश्यक है फिर उद्धव जी कहते हैं, मैं कर्मकांड को समझ गया अब ज्ञान को समझाओ तो भगवान कहते हैं इन दोनों में कोई परस्पर विरोधाभास नहीं पुरुष और प्रकृति में अंतर बताइए कहते हैं प्रकृति परिवर्तित होता है पुरुष कभी बदलता नहीं और भौतिकवादी जन्म लेते हैं और मृत्यु होते हैं तो कहते हैं जन्म और मृत्यु तो केवल परिभाषा है जब हम विषय भोगों से आसक्त होंगे तब संसार आरंभ होता है फिर कहते हैं जब लोग हमें गालियां देते हैं अपमानित होते हैं तो उसको सहन करना बड़ा कठिन है वो कहते हैं अवंति ब्राह्मण की कथा नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काले मन परम कारण मामनंती संसार चक्रम परिवर्तित अगर किसी को लगता है ये व्यक्ति ये काल ये कर्म ये ज्योतिष ये सारे अलग अलग प्रतदवंद्वी हमारे दोष के कारण है, समस्या के कारण है नहीं, हमारे क्लेश का मूल कारण कौन है मनः परम कारण केवल मन ही हमारे क्लस काय संसार चक्र मेको फसता है तो अवंती ब्राह्मण की कथा इस बे तब जाकरसंग मुक्त होकर सत्संग प्राप्त करणा है कहते है क्रिया योग समजाये और तब अर्चविग्रह आराधना और संसार कैसे नष्ट करें वो कहते हैं कि विवेक विवेकहीनता के कारण संसार होती है मिथ्या अभिमान को नष्ट करेंगे तब ज्ञान योग का एक वास्तविक तत्व हम समझ पाएंगे सबसे आसान मार्ग बताइए तो कहते हैं सबसे आसान मार्ग भक्ति है इस प्रकार संपूर्ण उद्धव गीता लगभग 22 अध्याय में चलती है उसको हमने सवा दो मिनट में समझाया है यही स्कंद को हमने पिछले दो महिने पहिले अक्टोबर मे या सप्टेंबर मेलो कामने गारवा स्कंद किया वो दिन का सेमिनार कर दिया। तो तब भगवान का आदेश प्राप्त कर बद्रिकाश्रम चले जाते है बद्रिकाश्रम मे सब ऋषी मुनिओ कोन दे और तब भगवान श्री कृष्ण बैठकर मनन कर रहे हैं वटवृक्ष के नीचे जरा नाम के एक शिकारी उनके ऊपर एक बाण चलाते हैं वो बाण कृष्ण के चरणों को स्पर्श करते हैं हाँ और तब भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले उस जरा को ही भगवत धाम बेचते हैं और फिर कृष्ण स्वयं चले जाते हैं और इस प्रकार ह गुरुसुतम यमलोकनीतम त्वाम चाणयत शरणा परमास्त्र दग्धम परीक्षित महाराज दुखी होते हैं सुनकर के कृष्ण का निधन हुआ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इनका निधन नहीं हो सकता मरते नो गुरुसुतमलोकम अपने गुरु के पुत्रों को मरे हुए अवस्था से यमलोक से जो लेके आए वो कैसे मर सकते हैं अरे परीक्षित तुम तो मर गए थे तुम्हारे माँ के गर्भ में तुम्हारी मृत्यु से आपको जगा के लेके आए वो कैसे मर सकते हैं जो शिवजी सारे यमदूतों को प्रलय के बाद नष्ट करते हैं वो शिव को जो पराजित कर देते हैं वो कैसे मर सकते हैं जिस शिकारी ने उनको अस्त्र चलाया उसको पहले भगवत धाम भेज दिया वो कैसे मर सकते हैं ये तो उनकी लीला थी कलयुग में लोगों के मन में संशय पैदा करने के लिए इसलिए उन्होंने एक इस तरह का शरीर छोड़ के चले गए अन्य कोई बात नहीं तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण जब पुनः भगवतधाम लौटते हैं सारे देवतागण उनकी स्तुतियाँ करते हैं बारहवें स्कंद में भूमि गीत भूमि देवी बताती है कि कैसे लोग मूर्ख हैं जमीन खरीद कर सोचते हैं मैं मालिक बन गया नालायक तुम्हारे पहले करोड़ों लोग आकर मुझ पर आक्रमण करके बलात्कार करने का प्रयास किए उनको मैंने अपने चरणों तले रौंद डाला तुम किस खेत की मूली हो इसलिए इस जगत का कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति वास्तव में भूमि देवी के सामने कुछ भी नहीं और यहाँ पर प्रकृत परीक्षित महाराज के अंतिम प्रश्न पूछते हैं कि आप इतने सारे बड़े बड़े राजाओं की कथा बताएं, क्यों सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इस जगत के लोगों को ज्ञान और वैराग्य देने के लिए क्योंकि इस जगत में केवल 1 टू बी के फ्लैट लेकर आदमी अभिमानी हो जाता है तो उसको समझना चाहिए बड़े से बड़े राजा नरेश गण भी अंत में शरीर छोड़ के गए और अभी केवल इतिहास के पन्नों में नाम रह गए और कुछ नहीं इसलिए हमको ऐसे नाम नहीं बनना है हमको भगवान के नाम को अपनी जीवा पर लेना है और तब जाकर कलियुग का गुण बताते हैं कलयुग में कैसे लोग पुरुष लोग बाल बड़ा करके सोचेंगे सुंदर बन गए और कलियुग में छोटे छोटे कार्यो को लेकर बातों को लेकर कलह छिड़ जाता है और तब कहते हैं ये वाला श्लोक कलेष निधे राजन अस्ति एको महान गुण की मुक्त संग परम व्रजेत तत्पश्चात चार प्रलयों का वर्णन करते हैं एक है नैमितिक प्रलय जो ब्रह्मा जी के दिन के अंत में प्राकृतिक प्रलय जो ब्रह्मा जी के जीवन काल के अंत में नित्य प्रलय जो हर क्षण नाश हो रहा है और लेकिन हमको चाहिए भक्तों को चाहिए आत्यंतिक प्रलय अर्थात हमारे मिथ्या अभिमान का नाश ये आत्यंतिक प्रलय को प्राप्त करने के लिए हम लोग इस कौन में आए हैं ये आत्यंतिक प्रलय हम लोगों की कामना है वेन द फॉल्स ईगो इज डिस्ट्रॉयड when the Jeeva's false ego is destroyed. This is why, in the world, there are hundreds of companies, hundreds of people, hundreds of people, hundreds of people, hundreds of hospitals, but, we need to be able to live in the whole world, even the whole world, how many well-organized institutions may be there? ISKCON may not be so well-organized, but what ISKCON can do, नो अदर ऑर्गेनायजेशन कॅन डू इट गिव सोल्युशन हाऊ टू स्ट्रॉय अभिमान नष्ट होतसंगवा करते कथा कीर्तन करते हुएस कभी भी वैष्णव सत्संग मे च आप न होत कभी न करणार निंदा मत करणार जो हे बाज समज ग वो भक्ति के तत्व को समझ गया क्यों क्योंकि करोड़ों करोड़ों जन्मों के पश्चात उस मिथ्या अभिमान को नष्ट करने का अगर कोई अवसर है तो वो केवल इस सत्संग में यह है आत्यंतिक प्रलय तो इसलिए भागवत के दस विषयों में एक विषय क्या है निरोध निरोध अर्थात प्रलय चार प्रकार के प्रलय और भक्तों के वैष्णव संग में वैष्णव सेवा करके हमारा मिथ्या अभिमान नष्ट होगा अब महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी के सामने बैठे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हे परीक्षित जितना ज्ञान तुमको देना था मैंने दे दिया अब अंतिम क्षण आ चुका आप कृपा करके हमारे बताए गए सभी वचनों को चिंतन कीजिए और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन में धारण कीजिए क्योंकि कुछ ही क्षणों में जब तक्षक आकर डसेगा उस डसने के परिणाम स्वरूप जो वेदना आपको होगी उसको सहन करना बड़ा संभव होगा 42,000 हजार बिच्छुओं के डंक के बराबर मृत्यु के समय वेदना होती है उस समय भगवान का स्मरण करना बड़ा कठिन है सुखदेव गोस्वामी कहते हैं लेकिन परीक्षित आपको जितना ज्ञान देना था वो सब मैं दे चुका अब आपको किसी प्रकार से पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं केवल चिंतन करो और भगवान का स्मरण करो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम, राम राम राम हरे हरे और देखते ही देखते सुखदेव गोस्वामी ये ज्ञान देकर वहां से निकल गए और परीक्षित महाराज पूरे समाधि स्थित अवस्था में वहां बैठे थे प्रतीक्षा कर रहे थे निर्भीक रूप से और तब तक्षक वहाँ पर आया और तक्षक ने आकर महाराज परीक्षित को डंक लगाया लेकिन परीक्षित महाराज ने पहले ही अपना शरीर त्याग दिया था और जब तक महाराज परीक्षित का शरीर भस्मीभूत हुआ तब तक उनकी आत्मा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त कर गई थी क्योंकि उन्होंने बड़े तल्लीनता के साथ एक सप्ताह सुखदेव गोस्वामी के मुखारविन से भागवत श्रवण किया था बाकी इस जगत का कोई भी तत्व कोई भी व्यक्ति कोई भी वस्तु आपके जीवन काल में सहायता दे न दे लेकिन मृत्यु के समय चौदह लोकों में कोई भी व्यक्ति और वस्तु आपकी सहायता नहीं कर सकता सिवाय भगवान भक्ति और भागवत और इस बात को याद करके कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिव प्रभुपात के चरणों में निरंतर कृतज्ञता पूर्वक हमें प्रणाम करना है कि उनकी कृपा से हम इस भागवत के ज्ञान को प्रवेश कर पाए और उनका ज्ञान प्राप्त करके हम कृष्ण का स्मरणम करके अपने मनुष्य जीवन में कृष्ण का चिंतन करते हुए उनके धाम में प्रवेश करें इन कामनाओं के साथ मैं आयोजकों को नित्य कृष्ण प्रभु और उनके परिवार को उनकी बहन को उनकी पत्नी को उनके परिवार के सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा, कि आपने इतने प्रेम से यहां, राधानाथ महाराज के हृदय के निकट वाले गोवर्धन इको विलेज प्रोजेक्ट में यहाँ कथा आयोजित करने का निश्चय किया न केवल आप स्वयं अपने सेवा से यहाँ पर योगदान दे रहे हो हर सप्ताह लेकिन मदन मोहन मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए नित्य कृष्ण प्रोर परिवार ने बहुत बड़ा एक डोनेशन भी दिया है और हम सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्णा